ंद्रा नमः ओ नम पर परमंसास्वादित चकमल चिन्मकर यस्यासे संगीत वी से वक्षसे ये भवे समृतिम भे विश्वसर्ग विसर्गानलक्षण लक्षकृष्णाख्यम परं नमा नमो गोभ्य श्रीमतीभ्य सौरभे नमो ब्रह्मसुताभ्य पवित्राभ्यो नमो नमः प्रहलाद नारद पराशरकुंदर व्यांबरीशु सुकुश नक स्मदालल्यामादाजुन वशिष्ठ विभीषणादी पुण्यागवता छाकलुभ्य कृपा पतितानां पाव्यो वैष्णवेज्यो नमो नम श्री सीतानाश साररंभारी अस्मदाचार्यपरणिता वंदे गुरुपरम परा वर्णाथसा रंदसा मंगलानां चर्ता वंदे वाणी विनायक श्री सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिण वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपी गिरा अर्थ जल बीति कहियत भिन्न न भिन्न बंदौ सीताराम पद पर जिन परम प्रीतिन सीयवी गुर चार सुवन चारो रचन तुलसी करक प्रणाम बंदों तुलसी के चरण जिनकी हो जग काज कलि समुद्र पूरक लख्यो प्रगत्यो जहाज भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम भपुर जिनके पद वंदन किए नाशे विज्ञाने श्री राम जय राम की जय श्री यमुना महारानी की जय श्री गिरिराज महाराज की जय यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की जय अखिल गोवं की जय श्री सुरश्याम गोधाम की जय श्री गड़खोर गोधाम की जय श्री पश्मेड़ा गोधाम की श्री चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की जगदगुरु श्री राज्य रामानंदाचार्य भगवान की जगदगुरु द्वाराचार्य श्री स्वामी मलुकदास जी महाराज की सद्गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की सब संतन की जय सब भक्तन की जय सब विप्रन की जय समस्त बुजवासीन की जय चातुर्मास श्री राम कथा महोत्सव की जय जय श्री राधे जय जय श्री सीतारा शरण भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागतवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा से चातुर्मास्य महोत्सव के क्रम में हम आप सबको मंगलमयी भगवान की कथा का लाभ एवं श्री गौरांग लीला का लाभ प्राप्त हो रहा है आज हम लीला में प्रत्यक्ष उपस्थित नहीं हो सके और मन में बड़ा क्षोभ रहा कि दुर्भाग्योजित हुआ लीला में नहीं आ सके अपना ही प्रमाद मुख्य है बाकी तो सब बहाने हैं तो लीला में नहीं आ सके लेकिन फिर भी लीला की झलक हमको मिली दर्शन हुआ अद्भुत लीला है आज की लीला के संबंध में पंडित जी महाराज का एक दोहा कह देते परम पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज वे कहा करते थे जोगी रोगी भक्त बाबरो ज्ञानी बड़े निखट्टू आगे का वाक्य ऐसा है कि लोग झगड़ा करने लग जाते हैं एक जगह हुआ था तो वहाँ झगड़ा खड़ा हो गया कर्म कांडी ऐसे डोले ज्यो भाड़े को टट्टू हमारे मदन मोहन दास जी ने वहाँ पुरानी खेत में ये कह दिया अष्टोत्तर भागवत का पारायण था अब महाराज जितने ब्राह्मण थे उसमें पहाड़ी भी थे और सभीधर के भी थे ब्रिजवासी भी थे सबने झंडा इनकलाब जिंदाबाद करने लग गए सब हमारा शरीर कुछ अस्वस्थ हो गया था तो फिर हमने इसका व्याख्यान किया तो सब शांत तो हो गए संतों की वाणी है उसका ठीक से अर्थ न समझने से इस प्रकार की बात होती है योगी रोगी योगी जो है अब नेति धोती वस्ती संख प्रछाल आदि हसी की क्रियाएं करेगा तो हमारे जैसा मोटा नहीं होगा देखने में रोगी के जैसे ही लगेगा हड्डी हड्डी लग दिखाई पड़ेगी योगी योगी रोगी और भक्त बाबरो भक्त को लोग बावराई समझते हैं तो महाप्रभु जी को लोगों ने बावरा घोषित कर दिया तो उसमें कौन सा आश्चर्य और ज्ञानी बड़े निखट्टू निखट्टू को मतलब होता है अहमता ममता रहित होते हैं ना हंसे ना मुस्कुरावे ना बोले चुप गुम तो ज्यादा ऊपर उठे होते हैं इसलिए निखट्टू उनमें कोई रस स्वाद नहीं है और कर्मकांडी कांडी यहाँ कर्मकांडियों की निंदा नहीं है यहाँ कर्मकांडी को इसलिए बात करी गई कि भाई आप शेष को तो श्री सूक्त और कनक धारा के पाठ कर करके कर उसको तो संपन्न बना रहे हो अब खुद अपने लिए एक भी श्री सुप्त पुरुष सुप्त का पाठ नहीं करते हो केवल दूसरों के मनोरथ की संकल्प की सिद्धि के लिए ही लगे रहते हो स्वयं तुम उपासना अपने लिए उपासना भगवान की नहीं करते हो तो भाड़े के कट्टु हो इसका मतलब निंदा नहीं है इसका मतलब ये है कि ब्राह्मण में यह पात्रता है शास्त्र के अनुसार कि वह दूसरे के संकल्प की पूर्ति का संकल्प ले सकता है विपरेतर व्यक्ति में अपने कल्याण का संकल्प तो वह स्वयं ले सकता है पर दूसरे के कल्याण का संकल्प दूसरे के दूसरे की कामना की पूर्ति का संकल्प जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न नहीं हुआ है वो शास्त्र के अनुसार नहीं ले सकता इसलिए सकाम अनुष्ठान में ब्राह्मण शरीर अत्यंत अनिवार्य है होना ही चाहिए ब्राह्मण शरीर क्षत्रिय वैश्य शूद्र अपने लाभ के लिए अपनी कामना की पूर्ति के लिए स्वयं कर सकता है पर आपकी कामना की पूर्ति के लिए वो संकल्प नहीं ले सकता आपकी कामना की पूर्ति के लिए संकल्प लेने की पात्रता ब्राह्मण में है तो इसलिए बोलो भक्तवत्सल भगवान की बालकांड में दोहा क्रमांक 110 तक हो चुका है इसके आगे का पाठ पांच दोहा इसके बाद तक मुनि प्रभु कहा तस्वानी जेहि विज्ञान नगन मुनिना भगति ज्ञान विज्ञान मेरा आ, पा। मगन या रस दंड जुगा मन बा प्रघुपति चरित महेश तब हर चितवर लिया बिनु जाने जी जिमी घुल जग पाम गंगा तुम रघ जल रंगी जरा जगह महा मोह संदेह ब्रह्मा मम विचार कचना का की पासे अभी कल तक नाम वंदना का ही प्रकरण चला और वैसे हमारा मन शिक्षा पर भी कुछ कहने का था क्योंकि श्रीमन महाप्रभु जी का शिक्षाष्टक न कहा जाए तो नाम वंदना पूरी कैसे लेकिन दूसरा भाव मन में आया कि महाप्रभु जी की लीला में शिक्षाष्टक की व्याख्या अवश्य होती उनका चरित्र ही शिक्षाष्ट्रक की व्याख्या है उसमें हम लोग महाप्रभु जी के मुखारविंद से श्रवण भी करेंगे शिक्षा स्त्र का और कोई अवसर आएगा तो फिर आपको निवेदन करेंगे अपने लक्ष्मण किला के जो मुख्य आचार्य चरण हुए श्री स्वामी युगलानंद शरण जी बड़े उच्चकोट के जीवन मुक्त भगवत प्राप्त महान नामनिष्ठ संत थे उनका एक ग्रंथ है बहुत ग्रंथ उन्होंने लिखे एक ग्रंथ उनका श्री नाम कांति क्या श्री नाम कांति अद्भुत अद्भुत अद्भुत क्या कहें हम यदि उसको अद्भुत कह दें तो भी आश्चर्य नहीं है अद्भुत नाम निष्ठा मनबोध शतक में श्री युगलानंद शरण जी ने लिखा है इतना बढ़िया दोहा है कि इसको हृयस्थ कर लेना चाहिए वे कहते हैं साधन माने नाम को और साध्य करे कछु और साधन माने नाम को और साध्य करे कछु और तेनर मूरख मंदमती तिन्हही नरकह ठोर तेनर मूरख मंदमती तिन्ह नरकह ठोर उनको नरक में भी ठोर नाम जब के द्वारा जो किसी वस्तु की साधना करता है नाम को मानकर लौकिक परलोकीक पदार्थों की इच्छा रखता है वह एक नाम के प्रति बहुत बड़ा अपराध है, है नाम अपराध है नाम महाराज को ही साधन और नाम महाराज को ही साध्य मानकर संयम पूर्वक छह महीने यदि नाम स्मरण करे तो श्री युगलानंद शरण जी ने पूर्वक कहा है केवल छह महीना अहारणित तीव्र श्री सीताराम नाम की साधना करे तो केवल छह महीने में साधन और साध्य दोनों को एक करके नाम जपे तो छह महीने में सीताराम जी का दर्शन हो जाए थल का भी बंधन नहीं रखा कि चित्रकूट में करे कि वृंदावन में करे कि अयोध्या में करे जहां इच्छा हो वहां करे। एक तो चार चीजों का संयम करे, नाम जप में मौन रहकर नाम जप करें अर्थात वाणी से अन्य चर्चा न करें नाम जप के समय बहुत आवश्यक हो तो नाम का ही उच्चारण करें व्यवहार में बहुत जरूरी है तो नाम का ही उच्चारण करें कोई समझो तो समझो न समझो तो मत समझो नाम का उच्चारण एकांत वास करके नामजप करें एक निर्जन निरव स्थल में नामजप करें, तीसरा अत्यंत सात्विक शुद्ध पवित्र स्वल्प करें, अधिक भोजन करेगा तो भी साधना में बाधा पड़ेगी ये सब करके तब करेगा तो निश्चित उसको अनुभव होगा यह षट शटक छेद कर षष्ठ मास जपु नाम अवश्य मिले श्री राम से ही पावे मन विश्राम पावे पर विश्राम ये श्री युगला नंदरण जी ने कहा अवश्य मिले अवश्य ही भगवान मिल जाएंगे आप कहेंगे कि छह विक्षेप कौन कौन से हैं नाम के लय विक्षेप कषाय रसाभास नामापराध और जन्य विघ्न जन्य विघ्न समझते हैं अरे एक बहुत विशाल मंदिर बनवा देते बहुत बड़ी धर्मशाला बनवा देते हॉस्पिटल बनवा अब ऐसी चीजें तो हैं लेकिन ये भजन के विघ्न हैं ये सुकृतजन्य विघ्न है सुकृत पुण्य ही पुण्य कर्म की प्रेरणा देते हैं लेकिन उसमें लग जाओगे तो भजन तो छूट जाएगा सुकृत जन्य विघ्न ये छह कंटकों को निकालकर और छह महीना एक स्थान पर रह करके और इसी मर्यादा से नाम का जब करे तो अवश्य श्री सीताराम जी का युगल सरकार का अनुभव हो जाएगा श्री अवध के अनन्य निष्ठावान संत हैं, श्री सीताराम नाम की साधना उन्होंने की और वही वे कह रहे हैं इसका आशय यह समझना चाहिए कि किसी की राधेश्याम नाम में विशेष निष्ठा है तो वह युगल राधा कृष्ण अथवा महामंत्र का जो भी हो उसका छह महीने तक इसी पद्धति से साधन करके अपने उपास्य इष्ट आराध्य स्वरूप की अनुभूति प्राप्त कर सकता है ऐसा युगलानंद शरण जी ने कहा एक जगह युगलानंद शरण जी ने कहा है कि जो निष्ठापूर्वक भावपूर्वक श्रद्धापूर्वक विश्वासपूर्वक पच्चीस हजार नाम जब रोज करते हैं बहुत से लोग जो है ना थोड़ी चतुराई कर लेते हैं जैसे सीताराम श्री सीताराम बोले बोले तो ये दो हो गए तो वो डबल गिन लेते हैं तो यद्यपि डबल गिन दोनों अलग अलग नाम हैं लेकिन उचित यह है कि श्री सीताराम एक गिनो महामंत्र में भी सोलह नाम जप लिए जाते हैं क्योंकि नाम सोलह हो गए ना लेकिन कई महापुरुषों ने संतों ने ऐसा भी भाव दिया बोले नहीं ये महामंत्र है तो पूरा एक इसलिए जब जप करो तो हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे अथवा हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे जैसा भी आपको जपने का अभ्यास हो ये पूरा कहने के बाद एक दिनों और ब्रिज के महान सिद्ध संत श्री राधेश्याम बाबा ने छप्पन वर्ष में कितने वर्ष में छप्पन वर्ष में ब्रिज में झारकरी के जंगल में रह करके और एक अरब की संख्या में महामंत्र का जप किया था हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे एक इस गिनती से उन्होंने एक अरब महामंत्र का जप किया था तो सोलह की गणना करेंगे तो भैया जी कितने हो गए सोलह अरब नाम हो गए और इस जप को पूर्ण करने में उनको 56 वर्ष लगे थे सत्तावन वर्ष में उनका वो पूरा हुआ था जब पूरा हुआ केवल एक दोना छाछ पीते थे और इतना सा गुड़ खाते थे बस अब विचित्र विचित्र उनके जीवन की घटनाएं हैं बाबा श्री राधेश्याम बाबा हनुमान जी प्रकट हो गए अरे बाबा क्या चाहिए तो बोले हम तो ब्रिज में पड़े हैं हमको चित्रकूट के दर्शन की इच्छा हो रही है बैठो भुजा पर हनुमान जी ने भुजा पर बैठा बोले खोलो आंख आंख खोले तो चित्रकूट कांताना जी के सामने खड़े कर लो प्रक्रमा श्री तुलसीदास जी को गुरु मानकर उन्होंने साधन किया और गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया उनको और कहा कि ये तो ठीक है तुमने मुझे गुरू रूप में स्वीकार किया मैंने तुम्हें शिष्य रूप में स्वीकार किया किंतु एक मर्यादा है प्रत्यक्ष प्रकट किसी संत से विधिवत दीक्षा ग्रहण करो संस्कार ग्रहण करो तुमको लोग पूछेंगे किसके शिष्य हो हमारा नाम बताओगे तो तुम्हारी बात लोग झूठी मानेंगे उनकी हानि होगी तुम्हारी हानि होगी इसलिए मर्यादा है प्रत्यक्ष गुरु विराजमान है उनसे जाकर शरणागति लो पर उनकी आज्ञा से उन्होंने शरणागति तो श्री सीताराम एक इस हिसाब से 25,000 हजार नाम जब करे तो उन्होंने लिखा है कि उसका कभी अमंगल नहीं होगा सर्वदा मंगल होगा 50,000 हजार नाम जब इस निष्ठा से करे तो देवता लोग भी उसकी पूजा करने लग जाते हैं एक लाख नाम जब करे तो वह प्रभु का प्रेम प्राप्त करके कृतार्थ बने रहते हैं और जो संख्या से पार होकर युगला नंद शरण जी महाराज बोल रहे हैं जो संख्या से पार होकर निरंतर नाम जब करते हैं कहते उनकी महिमा का वर्णन करना तो शेष और शारदा के बस में भी नहीं है शेष जी भी उनकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते और भगवती सरस्वती भी उनकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकती उनकी इतनी महिमा है इस प्रकार से बहुत सी बात उन्होंने लिखी है हमारा मन था कि हम जरूर एक महान नामनिष्ठ संत की बात कहें बोलो भक्तवत्सल भगवान की श्री गुरु चरण सरोज मधुर मकरंद मनोहर ताई मन मधु करही कचाई सहित ऋतु सुचि सनेरताई सर्वोपरिश्री नाम कांति कमनीय कहो सुखदाई युगानन्य शरण सर्वत सद संपति नाम बड़ाई नाम परम अभिराम काम प्रद सदमत दृग से देखो श्री सीतावर नाम महामणि कु जग लेको नाम सुजस गुणगान करो नित नाम प्रताप परेखो युगलान्य नाम सुमिरण विर नर पाहन पवि देखो नर पाहन पवित को और महाराज जी कहां तकते हैं तीरथ तप साधन कदम कई कोट किए क्या हासिल है तीरथ तप साधन कदम कदम समूह कई कोट किए क्या हासिल है क्या मिला तुमको शीत उष्ण सिर सदा सहे से सुख शोभाव घासिल गिनती कौन कहे दानन की नाम ही नामहीन घुन घासिल युगलान्य सीय बल्लभ हित फकत नाम ही वासिल केवल नाम ही साया कैसे सुंदर सुंदर छंद हैं हो य हो य मदहोस ऐसे कीर्तन मत करो ऐसे नाम मद हो य हो य मदहोस खूब रसना से नाम उचारो हो य मदहोस खूब रसना से नाम उचारो खोय इच्छा, स्वाहिसोय खोय स्वाहिस हवास, विश्वास सुवास विचारो गोय गोय गुण ग्रेय नाम अनुराग दिनाग समारो युग शरण नाम भज तज तम्र गुण पसारो बोले नाम जप करेंगे तो होगा क्या कहते नाम प्रताप अताप तापतम कठिन कलाप मिटावे काम कलाम दाम बामादिक जिस से दिल समतावेगो गो जिस ऐसी दिल समतावेगो श्याम धाम दुति राम दान दे पविपन पीर मिटावे युगलान्य नाम करुणा कललाह ललित लिपटा एक एक नाम पीयूष पियाला नाम पीऊ पियाला पीके उन्मत मति मत वाली चाम दाम की खबर न नरंजक बेहोसी मधवाली चाम किसी सुंदर रूप की दाम मने कंचन काम नहीं चाम दाम की खबर न नरंचन बेहोसी मधवाली है राम रूप अभिराम मगन मन जिकर फिकर जग जाली है युगला अयू पू वह सायत खुश खुशहा ऐसे सुंदर सुंदर भाव उन्होंने दिए हैं श्री युगलानंद प्रिया गुण निध गिरा माधुरी पाई अनायास श्री कनक महल अनुराग अनुन छाई सरस सार संबंध स्वादलही विविध तर्क बिहारी वितर्क बिहाई युगलानंद शरण अनुपम सुख नाम निवास सजाई कहते हैं इनके गुरुदेव का नाम था श्री युगल प्रिया जी कहते श्री गुरुदेव युगुल जी के वाणी के माधुर्य को प्राप्त करके और हमने श्री सीताराम नाम का आश्रय लिया और कहते हैं कि बाहर अयोध्या में तो कनक महल है ही हमारा हृदय ही कनक महल बन गया उसमें श्री सीताराम जी का नित्य विहार होने लग गया उस रस से हमारा हृदय उद्वेलित हो गया और अब न कोई तर्क रहा न कोई वितर्क रहा न कोई वाद रहा न कोई विवाद रहा अब तो निरंतर श्री युगल नाम रूप लीला का स्वाद ही रह गया है और सब समाप्त हो गया है हमने अपने हृदय में श्री नाम को सजा लिया है हमने अपने चित्त में श्री नाम को सजा लिया है हमने अपनी वाणी में श्री नाम को सजा लिया है हमने अपने रोम रोम में श्री नाम को सजा लिया है अब हम कृतार्थ हैं ऐसा काम। नाम कांति चित शांति प्रद परम प्रेम प्रद सार पढ़त सुनत ही गुनत ही महा खेद निधि पार ये उन्होंने लिखा ये संबत 1934 में उन्होंने ये लिखा था संबत 1934 सौ 2080 का चल रहा है कितना हुआ कितने साल हुए हैं या, तो 140 वर्ष तो बाबूराम नाम के ब्राह्मण ने इसकी प्रतिलिपि लिखी थी 140 साल पहले इस प्रकार से संतों ने इतना कहा है भैया जी कि जीवन भर कहते रहो तो भी कोई बारा नहीं है इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के इस प्रकरण को ये श्री नाम कांति पुस्तक जब से नाम महिमा चली है तब से ही हमारे पास लगभग ये थी पोथी में पर समय ही नहीं मिल पा रहा था उनकी आज थोड़ा स्पर्श इस तो इसका कर लें कम से कम तो आज इसका स्पर्श इस किया मूल बात इतनी सी है कि बस अपने जीवन को यदि सफल बनाना है तो नाम ही सर्वोपरि है श्री नाम का आश्रय हम सबको अत्यंत भाव और श्रद्धा पूर्वक लेना चाहिए बोलो भक्तवत्सल भगवान जय जय श्री रे जय जय श्री सी कार महारे अब कथा का क्रम आज के बाद हम आरंभ कर रहे हैं गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने वर्णन किया है कि शंभुकीन यह चरित सुहावा बहुरी कृपा करी उमहीं सुनावा पहले भगवान शिव ने कहा और इसकी परंपरा है सुई शिव काग भूसुंडी दीना भगवान शिव ने काग जी को दिया क्यों दिया बोले राम भगत अधिकारी चीना ते सन जाग बलक पुनि पावा तिही पुनि भरद्वाज प्रति गावा कागुषुंडी जी ने ये मानसी का बोध श्री याग्ञवल्क महर्षि को प्रदान कराया और महर्षि याग्ञवल्क ने यह मानसी का बोध श्री भरद्वाज महर्षि को कराया और यही कथा हमने सुनी किसके मुख से सुनी मैं पुण्य निज गुरु सन सुनी कथा सुशू करके समुझी नहीं तसी बालपना सब अति रही हमारे रामानंद संप्रदाय के वर्तमान समय के एक महान संत जिनकी साधु सेवा पूरे भारतवर्ष में अत्यंत प्रसिद्ध है परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री स्वामी अभिराम दास जी महाराज रामानंद आश्रम श्री ऋषिकेश और केदारनाथ में भी उनका स्थान है सारे भारतवर्ष में उनके स्थान है और सर्वत्र बहुत अच्छी संत सेवा होती है स्वयं बहुत अच्छे महापुरुष हैं उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात हमको बताई इस बार हम ऋषिकेश गए थे उन्होंने कहा मानस जी की परंपरा में मैं पुनः निज गुरुसन सुनी कथा सुसुकर खेत में पुनः निज गुरुसन सुनी कथा सुसुकर खेत समझी नहीं तस्वी बालपन तब अति रेह अचित इसके ऊपर बड़ी सुंदर बात उन्होंने बताई उन्होंने बताया कि मानसी ने मानसी में रच महेश निज मानस राखा पायु सुमय शिवासन भाका सुई शिव कागव सुधी दीना राम भगत अधिकारी चीना तो उन्होंने इस बात में बताया कि जो कागवसुंड जी को कृपा करके भगवान शिव ने दिया वही भगवान शिव ने कृपा करके वशिष्ठ जी को प्रदान किया और श्री वशिष्ठ जी ने वही ज्ञान मानसी का जो मूल संस्कृत में था वह ज्ञान वशिष्ठ जी ने सुखदेव जी को प्रदान किया और वही ज्ञान श्री सुखदेव जी ने श्री पुरुषोत्तमाचार्य बोधायनाचार्य जी को प्रदान किया और वही ज्ञान परंपरा में चलकर श्री वशिष्ठावतार श्री गुरु राघवानंदाचार्य जी को वह ज्ञान प्राप्त हुआ और राघवानंदाचार्य जी ने वह ज्ञान श्री जगत गुरु श्री मदाद्य रामानंदाचार्य भगवान को दिया और श्री रामानंदाचार्य ने वह परंपरा से प्राप्त रामचरितमानस का ज्ञान अपने शिष्य श्री स्वामी नरहरियानंदाचार्य जी को दिया और नरहरियानंदाचार्य जी ने वह ज्ञान तुलसीदास जी को दिया पर यहाँ तक वह ज्ञान संस्कृत भाषा में चला आया पर भगवान की आज्ञा से इसी उसी भाव को तुलसीदास जी ने लोक कल्याणार्थ भाषा में निवेदित किया एक नई बात बताई कि वो परंपरा तो गुरु जी को कहां से मिला श्री स्वामी नरिहारानंद जी को कहा से मिला उनको श्री रामानंदाचार्य श्री रामानंदाचार्य जी को कहां से मिला उनको, रामांन्दाचारी। रामांन्दाचारी से मिला उनको अपने गुरु श्री राघवानंदाचार्य जी से मिला अंत में श्री वशिष्ठ जी वशिष्ठ जी को शिव जी से मिला तो एक मानस जी की परंपरा माने वो ये प्रमाणित कर रहे थे कि वो तुलसीदास का तो प्रसाद है ही है वस्तुतः परंपरा से प्राप्त जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को गोस्वामी जी ने भाषा निबद्ध किया है इसलिए बोले आदि से अंतक विशुद्ध ही रामानंद संप्रदाय की परंपरा का ग्रंथ है ऐसा उन्होंने कहा बोलो भक्तवत्सल भगवान की मैं पुन निज गुरु सन सुनी कथा तो अब ये सुकर क्षेत्र कहाँ है तो एक तो शोरों जी है वो तो शुकर क्षेत्र ही है वारा भगवान का ही तीर्थ है और वारा पुराण में शुकर क्षेत्र का बड़ा भारी महत्व है पर शुकर क्षेत्र नाम से अनेक क्षेत्र भारतवर्ष में हैं जिन्हें शुकर क्षेत्र कहा जाता है जैसे अयोध्या के पास गोंडा के क्षेत्र को भी शुकर क्षेत्र कहा जाता है अन्यत्री शुकर क्षेत्र है शुकर क्षेत्र का अर्थ होता है जहाँ वाराह भगवान की लीला से जो स्थल संबद्ध है वही शुकर क्षेत्र होगा तो भगवान वाराह ने अपने स्वरूप को वही जो वाराह तीर्थ है सोरोंजी में उसी में अपने स्वरूप को विलीन किया इसलिए वो महान कर क्षेत्र कहा जाता है तो बहुत से अयोध्या जी के क्षेत्र के जो लोग हैं उनका यह आग्रह है कि गोस्वामी जी गोंडा क्षेत्र के थे तो बचपन में यही नरेहरिया आनंदाचार्य जी मिले यही सुकर क्षेत्र क्यों पुराणों में उसको भी सुकर क्षेत्र कहा गया तो वहाँ का बचपन है वो वहाँ का कहते हैं और श्री मूल गुसाई चरित्र जिन्होंने लिखा जिसको बहुत प्रमाणिक माना जाता है उन्होंने चित्रकूट क्षेत्र में बांदा जिले में राजपुर गांव में और यमुना जी के तट पर गोस्वामी जी का आविर्भाव माना है तो वहाँ भी शुकर क्षेत्र है वो कहते हैं। वहाँ सुना बचपन में चित्रकूट क्षेत्र में भी शुकर क्षेत्र है और बहुत से लोग कहते हैं कि वो सोरों जी में ही प्रकट हुए थे तुलसीदास जी महाराज इसलिए समझ ही नहीं तस बालपन वो खुद ही कह रहे हैं मैं बचपन था हमारा इतने छोटे बच्चे थे कि समझ में भी नहीं आया तब अति रेहू अचेत तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि उनका जन्म शोरों जी का है हम किसी विवाद में नहीं है कि यहाँ का है कि वहां का नहीं है मूल बात है सुकर क्षेत्र में गोस्वामी जी ने अपने गुरु जी से यह श्रवण किया और हम तो कहेंगे कि यमुना जी का किनारा है राजपुर गांव है हमारे वृंदावन में तो यहीं के तुलसीदास जी थे हम वृंदावन के हैं तो हम वृंदावन का पक्ष लेंगे कि नहीं लेंगे देखो हंसने के लिए नहीं हम बोले बड़े जो लोग होते हैं सब चाहते हैं कि इनका संबंध हमारे यहाँ से जुड़ जाए तो अयोध्या जी वाले अयोध्या का सिद्ध करना चाहते हैं चित्रकूट वाले चित्रकूट का सिद्ध करना चाहते है हम लोग वृंदावन वासी हैं, हम लोग वृंदावन का कहने तो क्या हानि है भैया संत जो होते हैं महत्वपुरुष जो होते हैं वो सर्वदेशीय होते हैं एक देशीय है नहीं होते वे सबके होते हैं सबके होते हैं उनके स्वरूप से उनकी वाणी से सबको लाभ ले लेना चाहिए कहते तदप कही गुरु बारह ही बारह फिर भी गुरु जी ने बार बार हमको सुनाया तो हमने समझा कितना समझा बोले समुझ परी कछ मती अनुसारा अपनी बुद्धि के अनुसार हमने थोड़ा सा समझा और तो अब भगवान की प्रेरणा से मैं उसे भाषाबद्ध कर रहा हूँ और इस भाषाबद्ध करने में प्रयोजन क्या है बोले मोरे मन प्रबोध जिमी हो भाषाबद्ध करव में सोई मोरे मन प्रबोध हम दूसरे को प्रबोध देने के लिए नहीं कर रहे हैं। अपने मन को प्रबोध देने के लिए ही हम यह दिव्य ग्रंथ का लेखन कर रहे हैं किस संबत में लिखा आपने संबत सोर से सौ इकतीस में श्री राम नवमी के दिन श्री अयोध्या जी में मंगलवार के दिन और इस दिव्य ग्रंथ का प्रकाश हुआ संबत 1631 की जो राम नवमी थी भैया जी वह अपने आप में इतिहास में सबसे विशिष्ट रामनवमी थी उसका उसका कारण यह था कि त्रेता में चौबीसवीं चतुर्युगी के त्रेता में श्री राम जन्म के समय जो ग्रह गोचर उपस्थित हुआ था जो ग्रह नक्षत्र थे वही सब ग्रह नक्षत्र योग लगन ग्रह भारतीय सकल भय अनुकूल उस दिन भी राम जी के अवतार के समय जो ग्रह नक्षत्र की स्थिति थी वही श्री रामचरित मानस के अवतरण के काल में हुई इसका तात्पर्य है कि चौबीसवीं चतुर्वि के त्रेता में तो राम अवतार हुआ ही अट्ठाईसवीं चतुर्वी के, के कलयुग में ग्रंथ रूप में श्री राम जी का अयोध्या में ही पुनः अवतार हुआ इसलिए रामचरित मानस साक्षात श्री रघुनाथ जी का स्वरूप है ये उनका वांगमयावतार है और जब तक रामचरित मानस इस धरती पर है तब तक श्री रघुनाथ जी कहीं नहीं गए रघुनाथ जी यहीं है साक्षात तो राम जी इसमें विराजते हैं दूसरा भाव परम सिद्ध संत परमहस श्री राम मंगलदास जी महाराज गोकुल भुवन वाले महाराज जी ने अपने अनुभव में लिखा है उन्होंने तो लिखा है कि इस तिथि को संवत सोलह में मंगलवार रामनवमी को गोस्वामी जी की सहसा समाधि लग गई और उस भाव समाधि में मानसी का प्राकट्य हुआ प्रकाश हुआ और सरस्वती जी गणेश जी ने प्रकट होकर उसका लेखन किया पांच प्रतियां तैयार हुई और आठ घंटे में पूरा ग्रंथ उपस्थित हो गया कितने घंटे में जो लोग एकाह पाठ करते हैं उनको भी तेरह चौदह घंटा पाठ में लग जाता है पर आश्चर्य है कि आठ घंटे में ग्रंथ का प्राकृति हुआ आठ ही घंटे में लेखन भी हो गया और एक प्रति नहीं पांच प्रति का लेखन हो गया आजकल के पढ़े लिखे लोग इस चमत्कार पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं करेंगे पर यह बात परम श्रद्धे स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी ने अपने ग्रंथ में कही है और कुछ गोकुल भव वाले परमन महाराज की बाणी में स्पष्ट है यदि भगवान ने अवसर दिया तो हम उनकी बाणी से खोज कर वह जो प्रकरण है उसको हम सुनाएंगे। उस सुनने योग्य प्रकरण है कैसे 8 घंटे में इसका प्राकट्य हुआ और वैसे लोग कह देंगे दो ढाई वर्ष दो वर्ष से कुछ ऊपर समय मान जी को लेखन में लगा ऐसा भी कुछ इतिहास के विचारकों का मत है तो एक तो मानसिक जी अवतार हुआ संबत सोलह सौ इकतीस में रामनवमी के दिन मंगलवार के दिन और ओरछा में विराजमान श्री राम राजा सरकार का प्राकट्य भी संबत सोलह सौ इकतीस मंगलवार रामनवमी के दिन राम जन्म के मुहूर्त में भी हुआ इसका मतलब है ग्रंथ के रूप में राम जी का अवतार रामचरित मानस और स्वरूप के रूप में उस समय राम जी का अवतार ओरछा राम राजा सरकार ये साक्षात श्री रघुनाथ जी प्रकट हुए हैं बड़ा अद्भुत स्वरूप है बोलो राम राजा सरकार की है। इस कथा को श्रवण करने से सुनक नसाही काम मध दम्बा तीन दोषों का नाश गोस्वामी जी ने बताया काम का नाश हो जाएगा मद का नाश हो जाएगा और दंभ का नाश हो जाएगा ये तीन दोष यदि किसी साधक के जीवन से निर्गत हो जाए काम चला जाए मद पला चला जाए और दंभ चला जाए तो फिर पूर्ण प्रेम के प्रकाश में और पूर्ण भक्ति के प्रकाश में कहीं कोई संदेह नहीं है फिर पूर्ण ज्ञान का प्रकाश पूर्ण प्रेम का प्रकाश उसके जीवन में हो ही जाएगा काम मद और दंभ यही जीव के जीवन में भगवत प्रेम का भगवत तत्व के ज्ञान का प्रकाश नहीं होने देते हैं। इसलिए इन दोषों को निवृत्त करने के लिए श्री रामचरितमानस की मंगलमयी कथा का आश्रय लेना चाहिए कहते सबसे पहले भगवान शिव ने इसकी रचना की और अपने हृदय में इसको विराजमान किया और इसको परम धन मानकर छिपाकर रखा किसी के सामने इसका प्रकाश नहीं किया उत्तम अवसर पा करके भगवती पार्वती को उन्होंने सुनाया गोस्वामी जी कहते इसीलिए हमने इसे रामचरितमानस कहा आपने कहा ये नाम आपने किया बोले हमने नाम नहीं धरा ये नामकरण भी शंकर जी का किया हुआ है आशा क्या है गोस्वामी जी का दैन है कि नाम भी हमारा रखा नहीं और काम भी हमारा नहीं नाम भी शंकर जी का काम भी शंकर जी का और तो आपका क्या है तो ये आप सुन चुके हैं कविता विवेक एक नहीं मोरे पर हस्ताक्षर करके, करके कहते हैं सत्य कहते हैं, हैं। हमें, हमें कोई कविता विवेक नहीं है परम श्रद्धेव पूज्य आचार्य श्री कृपा शंकर जी महाराज ने लिखा है वे कहते थे उनकी वाणी से हमने सुना फोगलाश्रम की राम कथा में वो कहते थे कि ये चौपाई हमको लगती ही नहीं थी सत्य कहूं कागज कोरे पर एक बार कुछ कोर्ट का कोई काम आया और वकील ने स्टाम्प पेपर लेके कोरा स्टाम्प लेके आया बोले रामायणी जी यहां हस्ताक्षर कर दो कोरे कागज पे बोले हाँ आप तो हस्ताक्षर करेंगे पर जो इसमें वकीलों की भाषा के तो अनुसार कुछ मसौदा लिखा जाएगा लिखेंगे हम लेकिन वो लिखा उसका माना जाएगा जिसने सही किया हस्ताक्षर किया तो बोले उसने मसौदा लिख दिया और मसौदा के पहले हमने हस्ताक्षर कर दिए और फिर उसने तुरंत टाइप किया टाइप करके और काम कोर्ट का हो गया बोले हमको चौपाई का अर्थ लग गया सत्य कहूं लिख कागज कोरे मानो कोरे कागज पर तुलसीदास जी कहते हमने हस्ताक्षर कर दिया हस्ताक्षर करने से हमारा लिखा हुआ मान लिया गया वस्ता इसमें जो कुछ भी है वो भगवान शिव का अनुग्रह है शंभु प्रसाद सुमती भूल पंको लोग विनोद में अर्थ कर देते हैं कि शंभु प्रसाद माने भंग ओ गोस्वामी जी काशी में रहते थे खूब भंग छानते तो सुमति ही उल से एक तरंग आई और उन्होंने मानस लिख दिया भैया विजया छानना बंद मत करो ऐसा विनोदी लोग कहते हैं लेकिन ऐसा अनर्थ नहीं करना चाहिए मेरी भी नंबर प्रार्थना है रचि महेश निज मानस राखा पाय सुसमय शिवासन भाखा साते राम चरित मानस वर धरेऊ नाम ही हेरी हर सिर भगवान शंकर ने हर पूर्वक इसका नामकरण किया मानस के चार घाटों का गो जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है क्योंकि ये है, मान सरोवर है मानस सरोवर है और जब मानस सरोवर है तो मानस सरोवर के घाट भी होंगे तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने चार घाटों का वर्णन किया है उसमें पूर्व दिशा में कौन सा घाट है पूर्व दिशा में घाट है उसका नाम है श्री दैन्य घाट क्या नाम है उसका दैन्य घाट और इस घाट पर कौन बैठा है इस घाट पर ग्रंथकर्ता गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज स्वयं विराजमान है ये दैन्य घाट के आचार्य हैं या तो अपने मन को ही सावधान करके रामचरित्र सुना रहे हैं अथवा संत समाज उनको घेरे हुए बैठा है और वे संतों के बीच में श्री राम कथा सुना रहे हैं किस घाट पर बैठकर दैन्य घाट गोस्वामी जी के जैसी दीनता आह आहा चाहे विनय पत्रिका देख लो चाहे उनका कोई भी ग्रंथ देख लो गोस्वामी जी का दैन्य अद्भुत है दीनता अंतकरण में भक्ति है इसका प्रमाण क्या है इसका प्रमाण है दीनता जिसके मन में दीनता आ गई उसके मन में भक्ति आ गई ऐसा समझ लेना चाहिए दीनता आनी चाहिए गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में कहा यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई रघुनाथ जी के दरबार की सनातन रीति है कि यहां दीनों का आदर है अहंकारियों का आदर नहीं है किसी प्रकार का अहंकार भगवान सहन नहीं करते अहंकार भी रहे और भगवान का प्रेम भी रहे ज्ञान भी रहे संभव नहीं सर्वथा अहं शून्य हुए बिना न तो ज्ञान का प्रकाश होगा ना ही सर्वथा अहं शून्य हुए बिना प्रेम का प्रकाश होगा बातें बनाते रहो जय जयकार हो जाएगी सम्मान बढ़ जाएगा कुछ नहीं अहं शून्य होना पड़ेगा और अहंकार को मिटाने का साधन है दीन है मानस जी में भरत जी की दीनता देख लो ना कैसी दीनता है भरत जी की हनुमान जी की दीनता देख लो झाजी जो सडविधा शरणागति है उसमें अंतिम छठा लक्षण है कार्पण्यम आनुकूल्य संकल्प प्रातकूल्य वर्जनम रक्षित विश्वास हो गोतृत्य वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यम सडविधा शरणागति तो कार्पण्य अंतिम है कार्पण्य माने दीनता दीनता सबसे अंतिम है सब आ गया और दीनता नहीं आई तो बिल्कुल व्यर्थ है हमारे ब्रज के महान रसिक सिद्ध संत निम्बार्क संप्रदाय के परम पूज श्री प्रियाशरण बाबा जी उनके एक वाक्य में भैया जी हमने पढ़ा पूज बाबा के वाक्य में कि जब जीव के सौभाग्य को उदय हुए है तो वो कथा कीर्तन में जाए के बैठे साधु संग में बैठे जाए के सत्संग में बैठे और जैसी जीव सत्संग में बैठता है वाही समय श्री भक्ति महारानी वाके के कर्ण रंध्र और नेत्र मार्गसों वाके हृदय में प्रवेश करें। लीला देखते हैं, यहाँ से भक्ति भीतर जाती है कान से भक्ति भीतर जाती है कथा सुनते हैं तो संतों का दर्शन करते हो भक्ति भीतर जाती है कथा सुनते भक्ति महारानी भीतर जाती है जाती तो हैं पर भीतर प्रवेश करके भक्ति देखती हैं कि हमारे बैठने योग्य आसन यहाँ है कि नहीं जिसके भीतर उनके विराजमान होने के योग्य आसन होता है वहां अविचल भाव से बैठ जाती है नहीं तो भीतर घुस के फिर बाहर निकल आती जगह में कौन बैठेगा तो किस आसन पर भक्ति बैठती है कहते दैन्य के आसन पर भक्ति बैठती है किस आसन पर बैठती है दैन्य के उत्तम कुल में जन्म लेना बहुत अच्छा है पर मैं बहुत पुलिन हूं यह अहंकार भक्ति में बाधक है विद्वान होना बहुत अच्छा है पर विद्या का अहंकार भक्ति में बाधक है समाज में बहुत प्रतिष्ठित महत्व महत्वपूर्ण पद पर प्रतिष्ठित होना अच्छी बात है कोई पुण्य है पूर्व का लेकिन उस पद का अभिमान होना अच्छी बात नहीं है रूपवान होना बहुत अच्छी बात है सुंदर होना अच्छी बात है लेकिन उस रूप का गुमान होना अच्छी बात नहीं है युवावस्था बहुत अच्छी है मनुष्य के जीवन का स्वर्ण काल है उसकी युवावस्था मनुष्य के जीवन का स्वर्ण काल है युवावस्था जो चाहे वह युवावस्था में कर सकता है यह स्वर्ण काल है पूज्य सदगुरुदेव भगवान पहाड़ी बाबा महाराज साधु साई कहावत कहते थे अगली छोड़ पिछली छोड़ बीच कीकू धर रगड़ अगली छोड़ माने बचपन की अवस्था अगली वो चली गई छोड़ दे वो सही नहीं था और पिछड़ी छोड़ हाथ पांव हिलने लगे जाएंगे कुछ बनेगी नहीं तो पिछली छोड़ बीच की को धर रगड़ बीच की अवस्था है युवावस्था उसको धर रगड़ना उसको साधन में लगाना चाहिए इसलिए इतनी शरीर से सेवा करे ध्यान से सुने भाई इतनी सेवा करे कि सेवा करते करते थक जाए इतना साधन करे कि साधन करते करते चूर चूर हो जाए सोना न पड़े कि अब तकिया लाओ तब नींद आवे पंखा चले तब नींद आवे इतना श्रम करो शरीर से सेवा में इतना नाम जप में भजन में साथ श्रम करो कि पड़े और जहां सो गए ऐसे जहाँ सो वहीं फूलों की से तैयार हो जाए ये पांचों भक्ति के कांटे हैं इनको जब हम निकाल देते हैं तभी भगवान की भक्ति हमें प्राप्त होती है उसके पहले नहीं गोस्वामी जी की दीनता पूरे ग्रंथ में स्पष्ट है एक जगह कहते हैं बंचक भगत इसको हम कह चुके हैं वंचक भगत तहा अति अलग तो बखाने साथ में अति अलग तो बखाने भोरे में समझियी सयानी भोरे में समझियी पहले तो चौपाई सुनकर ऐसा लगता है कि किसी दूसरे के लिए कह रहे हैं वंचक भगत कहा राम के किंकर कंचन को काम के बोले भगत नहीं है ठगत है ठगत किसको ठगत दूसरों को पीछे ठगत पहले अपने को ठगत बंचक भगत कहा राम के ये वंचकत्व तो क्या है बोले कहने में तो कृष्णदास रामदास गोविंद दास, राम दास, दास माधव दास ये सब हो गए पर ईमानदारी से अपनी ओर देखते हैं तो कामदास, क्रोधदास, लोभदास, मोहदास, कंचनदास, कामनीदास बनकर हम जी रहे हैं भगवान की ईमानदारी से दास नहीं बन पाए कहते ऐसे लोगों की गिनती करनी हो तो तुलसीदास जी कहते पहला नाम हमारा लिखना सूची में इन महु प्रथम रेख जग मोरी धर्म ध्वज धन धोरी हम तो धर्म ध्वजी है हम अच्छे व्यक्ति नहीं है और बोले हम कहाँ तक कहें यदि अपने ही बात कहने लग जाएं तो कोथन्ना हमसे तैयार हो जाए राम जी का चरित्र सुन लिखेंगे क्या इसलिए मैंने केवल संकेत किया है सयानों को थोड़े में इशारे में वो समझ जाएंगे समझदार को इशारा काफी होता है ये उनकी दिनता है गोस्वामी तो दैनिक घाट पर पूर्व दिशा में बैठ संत समाज को अथवा अपने मन को ही सुना रहे हैं पश्चिम दिशा का जो घाट है उसका नाम है ज्ञानकांड। उस ज्ञानकांड के आचार्य भगवान शिव हैं और पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं क्योंकि साक्षात भगवान शिव मूर्तिमंत ज्ञान है हाँ। उत्तर दिशा उस घाट का नाम है उपासना कांड घाट क्या नाम है उपासना कांड घाट उस पर श्री काघुसुंडी जी महाराज व्यासपीठ पर विराजमान हैं और गरुड़ जी को कथा सुना रहे दोनों ही परम उपासक हैं उपासना उपासना शब्द का क्या है उपासनम समीप में बैठना तो गरुड़ जी से ज्यादा समीप में कौन ठाकुर जी उनकी पीठ पर ही बैठते हैं गरुड़ जी जहाँ देखो मंदिर में सब बाहर हो जाएंगे लेकिन गरुड़ घंटी तो भीतर रहती है भीतर भी गरुड़ जी बाहर भी गरुड़ जी है उपासक हैं और काग सुंदी जी तो परम उपासक हैं निरंतर उपासना भगवान की सन्निधि इनको निरंतर बनी रहती है ये उपासना कांड के आचार्य हैं पूर्व हो गया पश्चिम हो गया उत्तर हो गया अब कौन सा दक्षिण रह गया दक्षिण का जो घाट है वो कर्म कांड का घाट है इस कर्म कांड के घाट के आचार्य श्री याज्ञवल्क जी है और प्रधान श्रोता श्री भरद्वाज जी हैं इस प्रकार से चार घाट हैं। आशय इसका क्या है आशय ये है कि अपने अंतकरण की वृत्ति के अनुसार आप इस रामचरित रूपी मानस सरोवर के किसी भी घाट का आश्रय लेकर बैठ जाओ चाहे पूर्व में दैन्य घाट का आश्रय लेकर बैठ जाओ अथवा पश्चिम में जो ज्ञान कांड घाट है उसका आश्रय लेकर बैठ जाओ अथवा उत्तर में उपासना कांड रूपी घाट का आश्रय लेकर बैठ जाओ अथवा दक्षिण में याज्ञवल्क रूपी जो कर्म कांड रूपी घाट है जहाँ याज्ञवल्क और भरद्वाजी का संवाद है किसी भी का आश्रय लेकर आप बैठ जाओ और वहीं से आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा लेकिन सबसे सुलभ घाट कौन सा है सबसे सुलभ घाट है दैन घाट वो तुलसीदास जी का घाट है हम लोग न तो ज्ञान घाट पर बहुत सरलता से पहुंच सकते हैं, न उपासना घाट पर और न ही कर्मकांड वाले घाट पर हम लोगों के लिए तो दीनता वाला घाट ही सबसे अच्छा है प्रणाद अपी सुनी सरोना ना मान देना कीर्तनी सदा हरी गोस्वामी जी कहते हैं सुख सुंदर संवाद वर विरचे बुद्धि विचार से यही पावन सुभग सर घाट मनोहर चार अब इस मानस सरोवर से सरिता निकलेगी कौन निकलेगी सरिता मानव सरोवर से जो निकली है उसकी का नाम है सरयू शरात प्रवृत्ता सरयू मानस सर से निकली है इसलिए वाल्मीकि में लिखा है शराब प्रवृत्ता सरयू शर से प्रवृत्त होने के कारण ये सरयू है तो ये सरयू कौन है इसमें पहले तो सरयू है चौपाई ये जो छंद है यही सरयू जी है चली शुभद कविता तरीता को चली शुभ नदी है इस धरती की सरयू जी के पहले न इस धरती पर गंगा जी आई थी न इस धरती पर यमुना जी आई थी न इस धरती पर सरस्वती जी आई थी न इस धरती पर नर्मदा जी आई थी सबसे पहले जल रूप में सृष्टि आरंभ में किसी का प्रादुर्भाव हुआ है वो श्री सरयू जी का हुआ इसीलिए दास ने एक विशेष बात देखी है क्या देखिए श्री गंगा जी श्री यमुना जी श्री नर्मदा जी इन सबकी महिमा का बहुत विस्तृत पुराणों में वर्णन है जहाँ तक दास ने मूल पारायण किया और जहाँ जिसकी महिमा कहने लग जाते हैं तो दूसरी नदी को थोड़ा सा कम कर देते हैं जहाँ गंगा जी की महिमा कहने लग जाए वहाँ यमुना जी को थोड़ा कम कर देंगे कहीं सरस्वती की महिमा कहने लग जाए तो गंगा यमुना जी को भी कम कर देंगे ऐसे भी वाक्य पुराणों में प्राप्त होते हैं लेकिन अब तक भगवत कृपा से जो पुराणों का मूल पारायण किया है उसमें कहीं भी शरयू जी को कम नहीं किया गया ये विशेष बात हमको समझ में आई शरयू जी की महिमा की तुलना कहीं नहीं की गई कि गंगा जी से कम है या गंगा जी से ज्यादा है या यमुना जी के समान है यमुना जी से छोटी है नर्मदा जी से छोटी है ये कहीं नहीं कहा गया सरयू जी की महिमा की तुलना कहीं किसी नदी से नहीं की गई क्योंकि सबसे जीती हैं सबसे बड़ी हैं और तो बड़े का आदर तो रहना ही चाहिए ये साक्षात ध्रिवीभूत ब्रह्म ही है ब्रह्म पिघला तो सरयू प्रकट हुई जब भगवान नारायण के नाभि से कमल प्रकट हुआ कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ और अभ्यक्त वाणी तब तब इस निर्देश को प्राप्त करके ब्रह्मा जी महाराज ने तप किया और तप करके जब भगवान ब्रह्मा जी की उपासना से प्रसन्न हुए भगवान ने दर्शन दिया तो ब्रह्मा जी देखकर भगवान की मंगलमय छवि को आनंद विवल हो गए और भक्त ब्रह्मा जी को देखकर अनंत काल से जो भगवान के हृदय में भक्त वात्सल्य प्रतिष्ठित था वो भक्त वात्सल्य समुद्र गिलोरे लेने लग गया और भगवान का भक्त वात्सल्य इतना उमड़ा इतना उमड़ा कि भगवान के नेत्रों से जल बहने लग गया वो भक्त वात्सल्य ही श्री सरयू जी हैं भक्तों के प्रति जो श्री ठाकुर जी की करुणा है प्रेम है वात्सल्य है उसी का नाम सरयू सरयू सगुण कुमार सगुण ब्रह्म सरयू को कहा गया सरयू सगुण कुमान बोलो सरयू महारानी की आशा क्या हुआ आशा ये है कि जैसे सरयू जी की किसी से समता या किसी से तुलना नहीं ऐसे ही ये सरयू जी हैं इनकी किसी से समता या किसी से तुलना नहीं है ये तो अपने आप में परिपूर्ण है मानस सरोवर से सरयू जी निकली और मानस सरोवर में भगवान के नेत्रों से उनका प्राकट्य हुआ ब्रह्मा जी ने मन से सरोवर का निर्माण किया और भगवान के भक्त वात्सल्य को उसी में प्रतिष्ठित कर दिया कालांतर में वह जी की तपस्या से प्रसन्न होकर के और श्री मनु महाराज वैवस्वत मनु के द्वारा बनाए हुए मार्ग का अनुसरण करके श्री यमुना जी यहाँ गंगा जी तो कितनी पीढ़ियों के बाद तब भगीरथ जी के प्रयास से गंगा जी आई है सरयू जी सबसे पहले अयोध्या जी में पधारे पूज्य संत श्री गोपालचार्य जी महाराज एक बड़ी सुंदर बात कहते थे वो कहते थे सारे धरती पर जितनी मनुष्य जाति है सबकी जन्मभूमि अयोध्या है कहते जितनी मनुष्य जाति है उस सबकी जन्मभूमि अयोध्या है धरती का सबसे पहला नगर अयोध्या और धरती पर सबसे पहले मानव की सृष्टि अयोध्या में हुई इसलिए संपूर्ण बोले दुनिया के किसी कोने में रहने वाला आदमी हो सबकी मूल जन्मभूमि अयोध्या है बोलो श्री अयोध्या धाम की जय तो ये सरयू जी हैं तो करुणा में जल भरा हुआ है कविता रूपी जो सरयू है वो कहाँ से निकली है तो तुलसीदास जी का हृदय ही मान सरोवर है और उस मान सरोवर में श्री रघुनाथ जी का जो भक्तों के प्रति वात्सल्य है जो सुयस है चरित्र है वही जल भरा हुआ है और वही जल इस चौपाई छंद के रूप में दोहा और छंद के रूप में प्रकट हुआ है एतावता दोनों ही पुनीत है सरयू जी भी ब्रह्म द्रव और गंगाजी भी ब्रह्मद्रव हैं और तुलसीदास जी जिस चौपाई को लेकर वो भी द्रवीभूत ब्रह्म ही है ऐसा भाव नदी पुनीत नदी पुनीत सुमान सुनंदिनी कलिमल तृण तरूल निकन शरियू जी की सबसे बड़ी विशेषता है कि इनके तट पर श्री अयोध्या जी विराजमान हैं और दूसरी विशेषता यह है कि अयोध्या संतों की राजधानी है मुगल काल में अयोध्या को मुसलमान लोग फकीराबाद कहते थे क्या कहते थे क्या कहते थे फकीराबाद अयोध्या नहीं बोलते थे मुसलमान बोलते थे अयोध्या को फकीराबाद माने उनके जमाने में बहुत फकीर साधु संत रहते थे और आज भी अयोध्या जी में संतों की ही संख्या अधिक है कि नहीं झाजी संतों के बड़े बड़े स्थान बड़ी बड़ी संख्या संतों की जैसे हमारे वृंदावन में संतों का झरा भंडारा एक दिन में हो जाता अयोध्या में आज तक एक दिन में झरा हो नहीं सकता अयोध्या में संतों का झरा कम से कम चार दिन में होता है अलग अलग तर बांटे जाते हैं नहीं तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी इतने संतों की व्यवस्था आप नहीं संभाल सकते हैं दिन भंडारा करो तब भंडारा होता पूरी अयोध्या का और अब तो पता नहीं, नहीं पहले चेयरमैन भी साधु बनते थे पार्षद भी साधु ही बनते थे वोटे ही उनके ज्यादा थे तो कौन बनेगा और आज भी अयोध्या में साधुओं की बहुत चलती है यहां तो हम लोग सब स्थानीय लोगों से थोड़ा दब के रहते रहना भी चाहिए यहां तो हम लोगों ने यही कहा कि भाई बुजवासियों को बहुत मानो पर अयोध्या जी में ऐसा नहीं अयोध्या जी में साधुओं का आज भी साम्राज्य है पर थोड़े दुर्भाग्य की बात है कि उन साधुओं में भी पता नहीं ये सफाई है ये बसपाई है और ये कांग्रेसी है ये अमुक है तमुख तो पता नहीं ये भावना कहाँ से घुस गई ये नहीं होना चाहिए संतों को ये सब न करके विशुद्ध सनातन धर्म के पक्ष में ही खड़े रहना चाहिए राष्ट्रीयता भारतीय उसके मूल्यों पर कभी समझौता नहीं करना चाहिए निजी स्वार्थ के कारण तो एक विशेषता है कि सरयू जी के तट पर अयोध्या जी है दूसरी विशेषता है कि संतों की सभा भी उस सरयू के तट पर है माने संत सभा और अयोध्या ये दोनों ही अनुपम हैं और ये दोनों अनुपम किसके तट पर स्थित है ये श्री अयोध्या जी में स्थित है हमारे वृंदावन में इस समय तो यमुना जी ने खूब कृपा की है खूब जल बढ़ रहा है घट जाता है फिर बढ़ जाता है पर बारह मास ऐसा जल नहीं रहता कि पीने योग्य हो पर श्री अयोध्या जी में सरयू जी में बारह मास जल निर्मल रहता है और वहाँ प्रायः मंदिरों की ठाकुर सेवा सरयू जल से ही होती है और हजारों की संख्या में संत आज भी ऐसे हैं अयोध्या जी में जो केवल सरयू जल ही पीते हैं दूसरा जल नहीं पीते हैं पूज्य संत श्री गोपालचार्य जी महाराज के घर में तो रसोई भी सरयू जल से ही बनती थी, थी कई संतों के स्थानों में सर सरयी है हर्षण कुंज में भी हेलो है हाँ श्री हर्षण कुंज सरकार सरयू जल ही और ये लेके जाते थे सीता श्रणी जी शासन कुंज सरकार सरयू जल ही सारा व्यवहार उनका सरयू जल में होता था बड़ा दिव्य जल है श्री सरयू जी का और दूसरी विशेषता है सरयू जी की कि सरयू जी का तट अयोध्या में प्रमोद वन और वह श्री सीताराम जी की नित्य विहार स्थली है ये दूसरी विशेषता है तीसरी विशेषता यह है कथा तो कथा होती है पर जो कथा संत सभा के मध्य होती है उस कथा का वैशिष्ट ही कुछ अलग होता है श्री चित्रकूट धाम में कथा होती है और संतई संत सब दिखाई पड़ते हैं तो कथा का स्वरूप ही कुछ और हो जाता है श्री अयोध्या जी में कथा होती है तो खूब बड़ी संख्या में संतों की उपस्थिति होती है तो कथा का स्वरूप ही अलग हो जाता है ब्रजमंडल में वृंदावन में कथा होती है तो प्रेमी संत रसिक जन वैष्णव जन बैठते हैं तो कथा का स्वरूप अलग हो जाता है और वही कथावाचक और वही कथा और दूसरी जगह चले जाते तो वैसा रस नहीं रह जाता जो अवध वृंदावन चित्रकूट आदि में जो रस प्रकट होता है हल की विशेषता होती है श्रोताओं की भी विशेषता होती है तो राम कथा में जो संत समाज का महत्व है वो भी अपने स्थान पर है शरीव जी का महत्व अवध में है अन्यत्र नहीं विशेष रूप में शरीव जी का विशेष महत्व श्री अयोध्या जी में है राम कथा की शोभा संत समाज से है और संत समाज की शोभा कथा से है भगवान की कथा से है भोज भंडारे की कथा से नहीं है अयोध्या जी से सरयू जी की शोभा है और सरयू जी की शोभा श्री अयोध्या जी से है बोलो अयोध्या धामी है सात्विक राजस्थानस, इस कोटि के प्राणी भी पवित्र तीर्थ में तो अवगाहन करते ही हैं और इस तरह के प्राणी भी होते हैं वो भी भगवान की कथा का आश्रय लेते हैं श्रोता त्रिविध समाजपुर ग्राम नगर दुहकूल संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल और ये सरयू जी कहां जाकर मिलती है बनारस के पास शरीव और गंगा जी का संगम होता है कहाँ होता संगम है हाँ तो हम उधर से आए हैं उस रास्ते से तो हमको सरयू जी गंगा जी का संगम मिला यहाँ आज हम ये जो अपने वो है ना गाजीपुर गाजीपुर इधर के आगे भी कहीं सरयू गंगा जी का संगम है हमने स्नान किया सरयूव गंगा जी के संगम में शरियु और गंगा जी का मिलन हुआ है वाल्मीकि रामायण में भी सरयू और गंगा जी के मिलन का वर्णन है अब देखिए मिलन की कितनी सुंदर विशेषता सरयू जी नेत्रों से निकल रही है और गंगा जी चरणों से निकल रही है दोनों का मिलन हो रहा है इसका मतलब नेत्रों का जल और चरणों का जल दोनों एक साथ मिल रहा है ये सरयू गंगा संगम है बोलो सरयू गंगा संगम की जय ये क्या है राम भक्ति भगती जायी मिली सुकीरथ सरज सुहाई के सरय जी जाकर के गंगा राम भक्ति रूपी गंगा जी से मिल गई है और कहाँ हो ये मुनि ऋषय समाजा जा मज्जन तीरथ राजा तीर्थ राज प्रयाग में प्रति मास प्रति वर्ष माघ मकर जो हुई तीर्थ पति आव सब हो सब तीर्थ पति में आते हैं और देव धनुज किन्दर मुनि श्रेणी सादर मज्ज ही सकल त्रिवेणी सब त्रिवेणी में स्नान करते हैं इस प्रकार से प्रतिसंबत अस अस आनंदा हर संबत माने हर वर्ष होता है माघ मेला और उसमें सारी धरती के ऋषि मुनि महात्मा आते हैं उसी में याज्ञवल्क जी भी आए हैं माघ का कल्पवास तो पूर्ण हो गया और अब याज्ञवल्क जी पुनः मिथिला जाना चाहते हैं तो उसी समय भरद्वाज जी ने उनके चरणों को पकड़ लिया महाराज आपको तो रुकना पड़ेगा अभी आप नहीं जा सकते जाग बल के मुनि नोनी पर जाग आसन पर विराजमान किया और बड़े प्रेम से श्रद्धा से चरणों को धोया अर्घ पाद्य आदि निवेदित करके मधुपर्क निवेदित करके पूजन करके और बड़ी विनम्रता से अनुकूल अवसर देख करके तद विधि प्रणिपाते सेवया सेवाया उपदेख्यंत ज्ञानम ज्ञान तत्प्रदर्शिना का आश्रय लेकर के उसी पद्धति के अनुसार उन्होंने पूछा क्या पूछा राम कावन प्रभु पूछो तो ही क्या? है भरद्वाजी, है भरद्वाजी का कि शंकर जी जिनका भजन करते वो राम जी अलग हैं क्या और जो दशरथ गृह में प्रकट होकर लीला करते हैं जिन्होंने रावण बध किया वो राम जी अलग हैं कि दोनों एक ही हैं बस ये आप कृपा करके बताइए और वो ये भी जानते हैं कि ये प्रश्न जो हम करेंगे तो हो सकता है मुनितन भय क्रोध के चीना हाँ ये भी हो सकता है कि गरम हो जाए जाग्ञल बुझे क्या बकबक बक करते हो भगवान के स्वरूप में भेद करते हो तुमको प्रश्न करना नहीं आता है तो भरद्वाजी बड़े कुशल हैं वो कहते राम कवन प्रभु पूछू तो ही कहिए बुझाए कृपानिधि मोही कृपानिधि कृपानिधि माने क्या आप कोपनिधि नहीं हो आप कृपानिधि हो इसका मतलब हम कुछ अनुचित कह जाएंगे तो भी आप कोप नहीं करेंगे आप तो कृपा ही करेंगे ये कृपाण भी कह करके उन्होंने ये व्यक्त किया और श्री याज्ञवल्के जी जानते हैं भरद्वाजी हैं कौन कौन है भरद्वाजी है ब्रह्मा जी के मुख से महर्षि अंगिरा उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी के मुखारविंद से महर्षि अंगिरा उत्पन्न हुए और महर्षि अंगिरा जी के दो पुत्र हुए एक का नाम हुआ बृहस्पति और दूसरे का नाम हुआ संवर्तक महर्षि भगवान देवगुरु बृहस्पति हुए और बृहस्पति के पुत्र हुए महर्षि भरद्वाज क्या माने बृहस्पति हुए ब्रह्मा जी के पौत्र होता और भरद्वाजी हुए ब्रह्मा जी के प्रपौत्र एक दूसरी बात और है कि भरद्वाज जी की जो उत्पत्ति है वो भी सामान्य नहीं है असामान्य उत्पत्ति है ये ऐसी उत्पत्ति नहीं है कि बहुत लंबे समय तक जन्म से ही आप ऋषि हैं जन्म से ही आप त्रिकालदर्शी हैं और जन्म लेते ही और तप करने के लिए वो चले गए ऐसे महर्षि भरद्वाज हैं और द्रोणाचार्य जो हैं, वो भरद्वाज जी के ही पुत्र हैं इसलिए द्रोणाचार्य का एक नाम है भारद्वाज क्या नाम है भरद्वाजस्यापत्यम भारद्वाजो द्रोणाचार्य द्रोणाचार्य को भारद्वाज कहा गया यज्ञ के पात्र को द्रोण कहते हैं और स्त्री महाभारत के अनुसार भरद्वाज महर्षि की तपस्या को देखकर इंद्र विचलित हुए घृताची नामक अप्सरा को तप में विघ्न करने भेजा और महर्षि तप में विघ्न मानकर वहां से चले आए गंगा जी के त्रिवेणी संगम से अपने आश्रम में यज्ञ में आ गए तो उनका जो चित्र क्षुभित हुआ था उनका अमोघ तेजस्खलित हुआ यज्ञ के द्रोण नाम के पात्र में वह स्थित हुआ और उसी से एक दिव्य बालक उत्पन्न हो गया बिना माता पिता के ही उस बालक का नाम हुआ द्रोण वही द्रोणाचार्य हुए जिनको मूर्तिमंत्र धनुर्वेद कहा गया ये उनकी परंपरा की विशुद्धि है और वो शिष्य किसके हैं आदि काव्य श्रीमद रामायण के अनुसार भरद्वाजी शिष्य हैं आज कवि महर्षि वाल्मीकि विधिवत राम मंत्र की दीक्षा उन्होंने ली है वैष्णवी दीक्षा ली है महर्षि वाल्मीकि से अब हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि एक तो जो स्वयं इतना दिव्य उत्कृष्ट कोटि का ऋषि हो फिर जिसने गुरुदेव से उन गुरुजी से राम मंत्र लिया हो जो राम नाम जपत भय ब्रह्म समाना उनसे मंत्र लिया हो और उनकी सन्निधि में रहकर आदि काव्य श्रीमद वाल्मीकि रामायण का श्रवण किया हो ऐसे परम श्री राम भक्त गुरु से राम मंत्र प्राप्त करके राम जी की उपासना करके क्या उनके मन में संदेह रह सकता है कि राम कवन पूछो प्रभु तो ही ये उनके मन में संदेह नहीं वे तो परम राम भक्त हैं पर संसारी जो कलीमर ग्रसित प्राणी हैं उनके मन में इस प्रकार के प्रश्न उठ सकते हैं उनके मन में इस प्रकार का संदेह आ सकता है उनके संदेह के निराकरण के लिए हमारे जैसे लोगों के प्रतिनिधि बनकर के हम लोगों पर करुणा करके हम लोगों का उपकार करने के लिए श्री महर्षि भरद्वाज याज्ञवल्क जी के चरणों में जिज्ञासा रख रहे हैं यह आशा है और यही बात है कि महर्षि याज्ञवल्क नाराज नहीं हुए प्रसन्न हुए अति प्रसन्न हुए बोले राम भगत तुम मन क्रमवाणी तुम मनवाणी क्रिया से राम जी के अनन्य भक्त हो पर ऐसा प्रश्न क्यों कर रहे हो बोले चतुराई तुम्हारी में जानी क्या चतुराई चाहू सुने राम गुण गूढ़ा राम जी के गुप्त चरित्र उनके गुण सुनना चाहते हो फिर की नश्न मनहू अति मूढ़ा एक मूर्ख के जैसा प्रश्न आपने किया है देखो आप तो संत हैं और संत क्या है बोले संत तो चकोर हैं और चकोर क्या करता है बोले चकोर चंद्रमा की किरण को पीता है तो आप तो संत हैं आप चकुर हैं चंद्रमा क्या है हमारे यहां साधुओं में बोलते गुरु मूरति मुख चंद्रमा गुरु मूरति मुख चंद्रमा सेवक नयन चकोर अष्ट प्रहर निरखत रहो श्री गुरु चरणन की ओ गुरु कौन है जो भगवान के मंगलमय चरित्र को सुनाकर भगवान में प्रेम उत्पन्न करने वही गुरु है तो भरद्वाज जी को कह रहे हैं कि आप तो संत चकोर हैं और ये भगवान की कथा जिस मुख से निकले वो मुख नहीं वो मुख चंद्र है और चंद्रमा की किरण क्या है बोले इस मुख से जो कथा निकलती है वो चंद्रमा की किरण है और उस किरण को पीने वाला चातक कौन है बोले उस चातक का नाम है महर्षि भरद्वाज इसलिए तुम उत्तम अधिकारी हो राम कथा सी किरण हमार खाना आरंभ किया है एक बार त्रेता युग युगमाही संभु गए कुंभज ऋषिपाही एक बार त्रेता युग था चारों युगों में ये दूसरा त्रेता युग था इस त्रेता में पहले सतयुग फिर दूसरा त्रेता फिर द्वापर फिर चौथा चलियो त्रेता में भगवान के तीन अवतार होते हैं। त्रेता के आरंभ में होता है श्री बामन अवतार और त्रेता के मध्य में होता है श्री परशुराम अवतार और त्रेता के अंत में होता है श्री राम अवतार आदि में बामन अवतार मध्य में परशुराम अवतार और अंत में रामावतार अग्नि के भी तीन भेद हैं दक्षिणाग्नि गारहत पत्या और आहवनी याग्नि ये तीन अग्नि के भेद हैं और अग्नि की विशेष उपासना ही यज्ञादि के द्वारा त्रेता युग में की जाती है इसलिए हरिवंश में लिखा है तीन भेदान एति प्राप्त होती त्रेता ऐसा हरिवंश में त्रेता की मैने तीन भेद प्राप्त होते हैं त्रिधा प्रणीतो ज्वलनो मुनिधिर वेद पार गयी ही अत त्रेतात्मो यद एक त्रिविधकता एक अग्नि एक ही अग्नि गार्हपत्य दक्षिणाग्नि और आहविनी नाम से तीन भागों में विभक्त हो जाती है पिछले इसको त्रेता कहते हैं त्रेता युग की कथा है भगवान शंकर सती जी को लेकर के महर्षि अगस्त के पास दक्षिण भारत में गए और वहां राम जी ने श्री शंकर जी ने वहां चातुर्मास किया पूरे चार महीना शंकर जी रहे कितना सौभाग्य होगा महर्षि अगस्त जी का साक्षात भगवती सती के साथ भगवान शिव चार महीने वहां विराजे वहां सत्संग हुआ कथनोपकथन हुआ बहुत सुंदर सत्संग हुआ महर्षि अगस्त्य ने राम कथा का बड़ा सुंदर वर्णन किया और भगवान शंकर ने भक्ति तत्व का भक्ति रस का बहुत सुंदर निरूपण किया अगस्त्य जी ने कहा महाराज आप भक्ति तत्व का वर्णन खुद कीजिए तो भगवान शिव ने भक्ति तत्व का वर्णन किया और चार महीना वहां रह करके और भगवान शिव वहां से फिर कैलाश के लिए चल पड़े माने पूरी विजयादशमी जब हो गई कार्तिक आ गया तो कार्तिक शुक्ल एकादशी के बाद भगवान शिव कैलाश के लिए पधारे हैं आषाढ़ शुक्ल एकादशी के पूर्व आ गए हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी करके संकल्प चार महीना पूरे रहे भगवान शिव और अंत में मुनि सन विदा मावित्रिपुंडारी जी के आश्रम में गए तो सती जी के लिए कहा जग जननी भवानी जगत जननी कहा भवानी कहा और जब वहाँ से लौटने लगे तो शंकर जी के तो विशेषणों में कोई विशेष अंतर नहीं आया उनकी तो महिमा यथावत रही आई और चले भवन संग दक्ष कुमारी केवल दक्ष कुमारी कहा सती जी को उनको जग जननी भवानी नहीं कहा इस संबंध में हमने संतों से गुरुजनों से सुना है कि वस्तुतः सती भगवान शिव की आह्लाधनी शक्ति हैं, अर्धांगनी शक्ति हैं। शिव और शक्ति में भेद नहीं है देखो एक सैद्धांतिक सत्य समझ लें शिव में और शक्ति में भेद नहीं है शिव पुरुष तत्व तो है शक्ति मूलभ प्रकृति तत्व तो है इनमें बिल्कुल भी भेद नहीं है शिव शक्ति में भेद करने वाले नारकीय होते हैं ऐसा पुराणों में लिखा है जो शिवतत्व है वही शक्ति तत्व है और जो शक्ति तत्व है वही शिव तत्व है इनमें भेद नहीं है लेकिन ये बड़े लोग सब नाटक करते हैं किस लिए नाटक करते हैं हम छोटे लोगों को समझाने के लिए नाटक करते हैं ये समझना चाहिए इसमें सती जी का कोई दोष है ये सोचना भी अपराध है ऐसा नहीं सोचना सती जी ने यह दिखाया कि हम कथा सुनने शंकर जी के साथ जा रही हैं तो हमारी इतनी महिमा बढ़ गई जग जननी और भवानी हो गई हम और शंकर जी ने कथा प्रेम से सुनी श्रद्धा से सुनी और राम भक्ति का निरूपण भी किया लेकिन ना तो हमने ठीक से कथा सुनी ना हमने भगवान शिव के द्वारा की गई भक्ति के निरूपण को सुना तो सत्संग में जैसी श्रद्धा होनी चाहिए वैसी श्रद्धा न होने के कारण केवल उन्हें एक चतुर बाप की बेटी कहा बोलो वृन्दावन बिहारी दक्ष किसको तो कहते हैं चतुर कोई तो कर, दक्ष कहते हैं बड़े दक्ष हैं दक्ष माने चतुर हैं तो चतुर बाप की चतुर बेटी जो ज्यादा चतुर होते हैं ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं उनको ज्यादा कथा कीर्तन में रस नहीं आता वो तो सीधे ही कहेंगे आप उपनिषदों को सुनाइए ब्रह्मसूत्र सुनाइए और शांकर भाग से सुनाइए अरे भले आदमी पहले तुम ये तो विचार करो कि दर्शन शास्त्र श्रवण करने की पात्रता तुम्हारी है प्रस्थान त्रयी को सुनने की योग्यता तुम्हारी है तुम वेदांत श्रवण के अधिकारी हो क्या क्या अहलौकिक पारलौकिक भोगों में तुम्हारा वैराग्य उत्पन्न हो गया है क्या कुछ नहीं सीधे वेदांत पढ़ा दो हमको क्योंकि खर्च तो कुछ लगेगा नहीं सीधे हम ब्रह्माष्टमी हो जाएंगे न तिलक लगाना पड़ेगा न माला कंठी पहननी पड़ेगी न माला जपना पड़ेगा और उधुओं के चक्कर में पड़ोगे तो सब करना पड़ेगा पर भैया हाथ जोड़कर प्रार्थना है यदि आप भगवत शरणागत नहीं होते हैं हृदय से हरिनाम का आश्रय नहीं लेते हैं हृदय से वैष्णवता को स्वीकार नहीं करते हैं तो ये वेदांत का श्रवण तुम्हारे लिए किसी प्रकार का लाभ नहीं देगा आपका समय खराब चला जाएगा सब का फल है भगवान का हम निषेध नहीं कर रहे अब की बार श्री त्रुवनदास जी ने हमको कहा कि आप बहुत से ग्रंथ जगह जगह सुनाते हैं अच्छी बात है वैष्णव मता भास्कर सुनाया अब एक बार आप पूरा उपनिषद सुनाइए सब उपनिषद सुनाइए और ब्रह्म सूत्र भरी सुनाइये गीता जी भी सुनाये पर एक बात विधिवत प्रवचन कीजिए जिसमें लोगों को कम से कम वैष्णव सिद्धांत के अनुसार इनका भाव क्या है लोगों की समझ में आवे हमने कहा हमारी योग्यता वैसी नहीं बोले नहीं योग्यता वाली बात तो हम समझते है कोई बात नहीं लेकिन आप कही तो मैंने उनको कहा है की हमारे वृंदावन की भूमि तो इस प्रवचन के योग्य है नहीं है यहाँ वृंदावन में एक महात्मा कथा कह रहे थे हमारे महाराज जी ने उनको कथा के लिए बिठाया था सुदामा कुटी में नित्य सत्संग होता है अच्छे विद्वान थे वो लगे सांख्य शास्त्र का वर्णन करने तो एक हमारे मोहल्ला की बंसीवट मोहल्ला के एक ब्रजावस मैया खड़ी है गयी कथा में ए तो पे कथा बांटवो नए तो काय कुरा रहा सुपे जा ए, क्या बोलती है खाली चना लेने आती है यहां कथा सुनने के नाम पर क्या बोलती है महात्मा भी यदि जाके जा तो डांट दिया उन्होंने हे क्या चना लेने आती है खाली क्या बोल रही है अरे बाबा तू कहा कह रहा है चालीस वर्ष है गई हमको कथा सुनते सुनते सलाई न पद की तू भागवत कह रहे हो कि महाभारत कह रहा हो कि भगतमाल कह रहा हो कहा कह रहा हो तू ऐ सूदी सूदी कथा सुना तो भैया ब्रजवासी यहाँ उद्धव जी का ज्ञान तो चला नहीं दूसरे का ज्ञान ध्यान कहाँ चलेगा तो हमने श्री त्रुवंदा को कहा कि कभी भगवान ने योग बनाया तो वहाँ गंगा जी के तट पर उत्तर काशी में कभी अनुकूल अवसर होगा और कुछ महीने वहां निवास होगा तो वहां ये चर्चा भी कभी कर लेंगे क्योंकि ज्ञान की चर्चा के लिए गंगा जी का तट ही सबसे अच्छा है बोलो गंगा मैया की जय लो जय जय श्री राधे तो क्या कह रहे थे हमको याद दिलाओ है हाँ हाँ तो सती तो जी के बारे में हम बोले थे चले भवन संग दक्ष कुमारी दक्ष कुमारी के साथ भवन चले देखिए सती जी ने यह स्पष्ट करके बताया संसार में सती जी से बड़ा कौन होगा आप उसको रख दो आपने शिव पुराण पढ़ा हो पुराण पढ़ा है तो शिव पुराण में लिखा है कि ब्रह्मा जी की आज्ञा से उनके पुत्र दक्ष ने अत्यंत कठोर साठ हजार वर्ष की कठोर तपस्या की तब भगवती मूलभ प्रकृति आज्ञा शक्ति ने उन्हें दर्शन दिया और भगवान शिव के साथ उनका परिणय होगा तो उनका जन्म तो होना है तो दक्ष की पुत्री बनना उन्होंने स्वीकार किया साठ हजार वर्ष की कठोर तपस्या करके दक्ष ने भगवती पराम्बा को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त किया ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि उन सती माता से बढ़कर कौन होगा और उनके सतीत में उनके पातिव्रत में स्वप्न में भी कोई न्यूनता नहीं उनका नाम ही सती है कहीं कोई गुण में चरित्र में कहीं कोई न्यूनता नहीं है सती जी की के। केवल एक दोष बन गया कि उन्होंने आदर पूर्वक, आदरपूर्वक पूर्वक भगवान की कथा नहीं सुनी इस दोष का प्रतिफल कितना भयंकर हुआ कितना भयंकर दुष्परिणाम हुआ इसका कैसे प्रसन्न होकर के हाली खुशी जाली खुशी राजी चले थे कैलाश से अगस्त जी के आश्रम और जब चले तो रास्ते में दुर्घटना घट गई क्या घटना घट गट गई घटना यही घटी कि भगवान शिव राम जी का चिंतन कर रहे हैं और भगवान शिव को राम जी का दर्शन हो गया लक्ष्मण जी का दर्शन हो गया और को अवसर जानकर के चिन्हारी नहीं की पहचान नहीं की सामने नहीं पड़े केवल जय सच्चिदानंद जग पावन अस कहीं चले मनोज न सावन सती जी ने कहा ये बिल्कुल गलत बात है ठीक नहीं है ना यहाँ सत दिख रहा है ना यहाँ चित दिख रहा है ना यहाँ आनंद दिख रहा है वो तो आप सच्चिदानंद कहकर प्रणाम कर रहे हैं यदि ये सच्चिदानंद ब्रह्म है तो पत्नी के लिए क्यों रो रहे हैं या इनको पता नहीं है कि उनकी पत्नी कौन हर ले गया है हमको तो संदेह होता है आपने राजकुमारों को सच्चिदानंद जगपावन कहकर प्रणाम कैसे कर लिया यदि आपकी वस्तुतः श्रद्धा है किसी श्रद्धेय में तो आपके चित्त में संदेह उत्पन्न नहीं होना चाहिए माता पिता गुरु पति ये श्रद्धे हैं इनमें यदि संदेह उत्पन्न हो गया तो निश्चित आपकी श्रद्धा में न्यूनता है श्रद्धा में कसर है संदेह नहीं होना चाहिए संदेह हुआ तब न समस्या आई संदेह नहीं होना चाहिए था अरे हमको पता है हम तो एक रज के कण भी नहीं हमारे गुरुदेव तो सर्वसमर्थ हैं और जब गुरु इस सिद्धांत को इस रहस्य को तत्व को स्वीकार कर रहे हैं तो शिष्य को सेवक को अनुगत को स्वीकार करने में कौन सी परेशानी है भगवान शिव ने प्रणाम किया हम भी प्रणाम करते हैं जो शिशु से चरण न मामी पर कृपा करिए गोस्वामी आप जो हो सो हो तब तो तुम जाना भी कि दृशो महेश्वर यादृशो श्री महादेव तादृश नमो नमा हम नहीं जानते पर जिन्होंने प्रणाम किया वो तो जानते हैं और उनकी देखा देखी हम भी प्रणाम करते हैं ये कर लेती तो कोई समस्या ही नहीं थी पर भगवान शिव हमारे पति हैं श्रद्धेय हैं साक्षात परमात्मा हैं ये जानने के बाद भी उनके द्वारा किए गए प्रणाम को देखकर सती जी को संदेह उत्पन्न हो गया ये अपराध किस चीज का था अपने से बड़ों के प्रति संदेह जगह तो कोई ना कोई बड़ा अपराध हुआ है और वो सबसे बड़ा अपराध था कथा की उपेक्षा भगवान के चरित्र की उपेक्षा भगवान की कथा न सुनना यह सबसे बड़ा अपराध है कथा नहीं सुनी इसीलिए अपराध पर अपराध बनते चले गए कथा का आदर साक्षात भगवान का आदर है और कथा का तिरस्कार साक्षात भगवान का तिरस्कार है इसलिए कथा का कभी भी तिरस्कार नहीं करना कथा का सदा आदर करना चाहिए कथा का आदर ही कृष्ण का आदर है कथा का तिरस्कार ही कृष्ण का तिरस्कार है ऐसा समझना चाहिए भगवान का तिरस्कार हो गया कथा के प्रति अपराध बन गया मानो भगवत अपराध बन गया और एक अपराध बनता तो अपराधों की परंपरा चल पड़ती है दूसरा प्रराधमना कि शंकर जी के समझाने पर भी सती जी का संदेह निवृत्त नहीं हुआ और उन्होंने परीक्षा ली तो उनको मन में विचार करना चाहिए कि देव महादेव जिसको अपना आराध्य उपास्य मानकर प्रणाम कर रहे हैं उनकी परीक्षा लेने की सामर्थ्य भला मुझमें कैसे है ये भी विचार उन्होंने ही किया परीक्षक जो होता है वो परीक्षार्थी से विशिष्ट होता है परीक्षार्थी तो भगवान है श्रीराम और परीक्षक परीक्षिका हो गई भगवती सती भगवान की परीक्षा और भगवान के भक्त की परीक्षा इन दो की परीक्षा कभी नहीं लेनी चाहिए भगवान की परीक्षा जिस जिसने लेने का विचार किया उसकी मति मारी गई इंद्रपुत्र जयंत ने भगवान की परीक्षा लेने का विचार किया वो हंस बन के जाता तो फिर भी अच्छा था मती मारी गई कौवा बन के गया एक जगह हम लीला देख रहे मथुरा की मंडली लीला कर रही रामलीला तो वो तो सब चतुर्वेदियों की लीला तो अपने स्व विलक्षण तुमसे साथ में हमारे नहीं थे तो वो कह रहे हैं इंद्र कह रहे हैं अवे जयंत तू कायपू गयो वहाँ तेरो भेजो खराब है गयो अरे तेरी मती मारी गई तू कायू गयो कौवाई कायपू बनो अलग होती महाराज लीला ही अलग होती मती मारी गई सीता जी बन गई ये बहुत दूसरा अपराध हो गया फिर राम जी से ही क्षमा मांग लेती प्रभो भगवान के कहने पर भी मैंने संदेह किया मुझे क्षमा करो आपने अपने तत्व का परिचय कराया है इस अपराध की निवृत्ति हो जाए ये भी नहीं कहा उन्होंने वो तो शंकर जी के पास जब लौट के आई तो शंकर जी ने पूछा कहो देवी अरे बोले महाराज कचू न परीक्षा ली न घुसाएं कोई परीक्षा नहीं ली हमने तो क्या करके आई फिर प्रकिन प्रणाम तुम्हारी नहीं, जैसे आपने प्रणाम के वैसे प्रणाम प्रणाम किया क्या प्रणाम तो नहीं किया बैठ गई रास्ते में प्रणाम नहीं किया यह एक दूसरा अपराध बना सती को पति के साथ झूठा व्यवहार नहीं करना चाहिए फिर शंकर जी ने निश्चय कर लिया कि यही तन सती भेंट मुही ना ही अब इस शरीर से सती से हमारा मिलन नहीं होगा क्योंकि मेरी माता भगवती जानकी का रूप इन्होंने धारण किया है अब पत्नी भाव से स्वीकार नहीं हो सकती प्रण कर लिया इस शरीर से सती से हमारी भेंट नहीं होगी सती जी ने बार बार पूछा कि क्या आपने प्रण कर लिया बोले कुछ बोले नहीं शंकर जी और इधर उधर की बात करते रहे और जब कैलाश में गए तो बोले ये बार बार खोदेंगी खुद खुद के पूछेंगे कि क्या हुआ क्या निश्चय किया देवता जय जय कार्य क्यों कर रहे थे हमको बोलना पड़ेगा इनसे इसलिए शंकर सहज स्वरूप सम्हारा लाग समाधि खंड पारा शंकर जी समाधि में बैठे बोले इंशाला बंद सतासी हजार वर्ष तक समाधि में बैठे रहे और राम राम शिव सुब्रण लागे जाने उस सती जगतपति जागे सती जी फिर आई सन्मुख शंकर आसन दीना सामने बिठाया और कथा इतिहास भी खूब सुनाने लगे मूल बात को छेड़ने नहीं दिया और जब आकाश में विमान जाते हुए देखे तो सती जी ने कहा कि हम अपने पिताजी के यज्ञ में चले जाएं दक्ष जी यज्ञ कर रहे हैं बोले तो हमको तो न्योता दिया नहीं एक रामायणी जी तो कहते थे महाराज डाक विभाग की बड़ी ढिलाई है बड़ी गड़बड़ी है डाक विभाग से भेजा तो होगा रजिस्ट्री करके भेजा होगा लेकिन अब तक आया नहीं आ जाएगा कोई बात नहीं भगवान बोले डाक वाक विभाग वाली बात मत करो मूल बात ये है कि तुम्हारे पिताजी ने हमारे प्रति देश भाव स्थापित कर लिया है और उन्होंने हमारे कारण तुमको भी निमंत्रण नहीं दिया इसलिए मेरे विचार से वहां तुमको नहीं जाना चाहिए तो क्या सती को जाना चाहिए मना करने पर भी सती जी चलेगी अपने से बड़ों का रुख देखना चाहिए हमें घटना याद आती पूज गुरुदेव पहाड़ी बाबा की बड़ी छावनी में कुछ गुरुदेव भक्तमाली जी की कथा थी श्री मंत दास जी के यहाँ और उन्होंने नई गाड़ी आश्रम में ली थी तो नई गाड़ी भेजी थी यहाँ उसी गाड़ी से महाराज जी आएंगे और हमारे लिए विशेष कहा था पंडित जी जरूर आवे हमें भी बड़ा उत्साह था कि महाराज जी के साथ अयोध्या जीवास का अवसर मिलेगा सरयू स्नान का सौभाग्य मिलेगा और महाराज जी के मुखार विद कथा सुनने का अवसर मिलेगा संतों का दर्शन होगा हम भी बड़े प्रसन्न थे कार्तिक में थी वो कथा सन हमें याद नहीं पर ये सन उन्नीस सौ उन्नी की बात है सन उन्नीस की बात, उन्नी की बात तो हम तो तैयार थे सवेरे ही जाना था महाराज जी ने हमसे कहा भक्तमाली जी ने कि जाओ खाक चौक महाराज जी से पूछ के आओ अनुमति लेके आओ तो तो हम साथ ले चलेंगे नहीं तो नहीं ले चलेंगे हाँ हम ले आते हैं अनुमति हमारे खादो महाराज जी को दंडवत किया हाथ जोड़ के खड़े हो गए कहो क्या बात है हमने कहा महाराज जी की कथा अयोध्या जी में बड़ी छावनी में है और वहां के पूज्य महंत जी ने हमको विशेष रूप में आग्रहपूर्वक बुलाया है हमारी भी इच्छा है महाराज जी जाने की आपकी आज्ञा हो तो हम अयोध्या जी चले जाए महाराज जी बोले उन्होंने बुलाया है और तुमको जाना है हमसे पूछने की क्या जरूरत जहाँ इच्छा हो वहां जाओ क्यों पूछ रहे हो उनसे जाओ उन्होंने कैसे कहा रूपेश्वर में पर हम बड़े पसंद हुए मैंने की वाह चलो आज्ञा तो हो गई हम लौट के आए महाराज जी ने कहा कहो क्या कहा महाराज जी ने की महाराज जी उन्होंने आज्ञा दे दी चले कैसे आज्ञा दी पूरी बात बताओ महाराज जी बोले पूरी बात बताओ तो हमने कहा हमने ऐसे कहा तो महाराज बोले के भाई बुलाने वाले ने बुलाया जाने वाला जा रहा है हमसे पूछने किया जो जाओ तुम्हारी इच्छा हो जाओ बोले पंडित जी अपने से पूज्य गुरुजनों का रुख समझना चाहिए तुम रुख नहीं समझ पाए उनका रुख हो होता तो वे प्रसन्न होकर कहते नहीं अवश्य जाओ जरूर जाना चाहिए पर उन्होंने कहा तुम हमसे क्यों पूछते तुम्हारी इच्छाओं जाओ इसका मतलब उनकी इच्छा नहीं तो मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाऊंगा क्योंकि उनकी आज्ञा नहीं है हमारी बड़ी प्रबल इच्छा थी कि हम चले जाए, जाए। नहीं गए मन में बड़ी पीड़ा हुई महाराज जी को गाड़ी से रवाना होते देखते मन में बड़ी पुरुआ हमारा हतभाग्य अयोध्या जी हम नहीं गए हम महाराज जी ले नहीं जा रहे तो कैसे चले जाए जबरदस्ती गाड़ी में बैठ के फिर हम आए खाक चौक फिर हमने दंडोद किया तो मुझे देख के महाराज जी बड़े प्रसन्न हुए अरे वाह क्यों अयोध्या जी हुआ सीधे बोले अयोध्या जी हुआ है। तुम तो अयोध्या जा रहे थे सवेरे ही हुआ अयोध्या तो हमने कहा महाराज जी हम नहीं गए अयोध्या जी वाह बहुत अच्छा किया देखो मेरा बुढ़ापा है और यहाँ पहाड़ी बाबा का उत्सव आने वाला है कार्तिक का महीना वृंदावन छोड़ोगे कितना सुंदर उत्सव है तुम्हें कोई तो सब संभालना है बहुत अच्छा वाह मैं बहुत प्रसन्न हूँ नहीं गए बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है नहीं गए बहुत अच्छा है कई बार बोलते थे एक सब बहुत अच्छा है वाह बहुत अच्छा है तब हमारा दुख दूर हुआ कि बिल्कुल महाराज जी ने ठीक कहा जाते तो बहुत बुरा था नहीं गए तो बहुत अच्छा हो गया और कार्तिक शुक्ला त्रयोदशी को महाराज जी ने सवेरे हमको बुलाया और महाराज जी की कथा वहां गोपाष्टमी से थी छावनी में गोपाष्टमी से कथा थी और महाराज जी तो चले गए थे पहले ही शायद या सप्तमी को चले गए और हम तो यहीं थे कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी को महाराज जी ने खाक चौक में हमको बुलाया हम अपने आसन पर बैठकर थोड़ा सितार का रियाज कर रहे थे अभ्यास कर रहे थे उसी समय एक विद्यार्थी गया बोले महाराज जी ने कहा तुरंत मेरे पास आ जाऊ तो ऐसी सितार रख करके हम महाराज जी के पास गए तो जो पहाड़ी बाबा वाला कुआ है उस कुआ के पाठ पे महाराज जी लंगोटी में ही रहते थे वो जटा गोल बांधे हुए अपने माथे पर ऐसे हाथ रख के बैठे थे मैंने साष्टांग प्रणाम किया था ऐसे देखा उन्होंने सिंघ जैसी चितवन थी उनकी ऐसे देखा वाह आ गए हाँ, महाराज जी आ गया बोले तो देखो एक शब्द भी मुझे उत्तर नहीं दोगे अब मेरी बात रखनी पड़ेगी तुम्हें मेरी प्रतिष्ठा का प्रश्न है कल का दिन बीच में परसों तुमको विदिवत विरक्त वेश दे करके परम सिद्ध संत श्री पहाड़ी बाबा की गद्दी पर तुमको विराजमान करेंगे एजेंडा निकल गया है सब संतों के हस्ताक्षर हो चुके हैं सारी तैयारी हो चुकी है हम जानते हैं कि तुम मना कर दोगे इसलिए मैंने पहले ही कह दिया एक शब्द उत्तर मत देना हम तो सन्न रह गए ये क्या हमने कहा महाराज हम जी महाराज जी तो अयोध्या जी गए हैं हमने उनसे पूछा नहीं है उनकी आज्ञा के बिना हम स्वतंत्र नहीं हम कुछ नहीं कर सकते तो कहते हैं तुम समझते नहीं हो पंडित बन गए खाली बकबक बक करते हो हम और वो दो नहीं है एक ही है ऐसे बुरु हम और वे दो नहीं है एक ही हैं वो तो मेरी आत्मा के भाव को जानते हैं उनसे पता कर लो तो उसमें मोबाइल का प्रचलन तो था नहीं महाराज जी जहां रुके थे वहां के लैंडलाइन फोन का संपर्क किया गया फिर महाराज जी से फोन पर बातचीत हुई महाराज जी ऐसी, ऐसी ऐसी बात है आप आज्ञा करो क्या करें महाराज जी बोले पंडित जी हमसे क्यों पूछ रहे हो माँ तू पिता गुरु प्रभु की बानी भी नहीं विचार किए शुभ जानी अपने मन में लोभ लालच नहीं है अपने से बड़ों की आज्ञा है बड़ों की आज्ञा में विचार नहीं करना चाहिए हमने कहा महाराज जी हमारा भाव तो यही है कि हम संतों की रहनी से रहकर ही जीवन यापन करें लेकिन किसी स्थान व्यवस्था हमको मिले ये स्वप्न में भी हमारी इच्छा नहीं है हम तो आपके पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं महाराज जी बोले अपनी अपना आग्रह रखोगे तो उससे हानि हो जाएगी गुरुजनों की आज्ञा मानो हमने कहा महाराज जी लोग कहते हैं कि वो फिर भगा देंगे बोले तो उनको तो लोभ लालच होगा तो, तो डरो और केवल आज्ञा पालन करना चाहते हो बुलाए तो आ गए कहे तो चलेगा गए उसमें क्या हानि है पर अपने से बड़ों की प्रसन्नता का ध्यान रखना चाहिए तुम्हारा धर्म तो उनकी आज्ञा पालन है ही वे मुझे आज्ञा करें तो उनकी आज्ञा पालन करना मेरा भी धर्म है मेरे लिए भी वे गुरुकुल्य ही हैं तुम्हारा सौभाग्य है ऐसे महान तपस्वी सिद्ध संत के द्वारा तुम्हें विरक्त वेश मिल रहा है तुम स्वीकार कर हम महाराज जी कहे थे फोन करके बताना तब तो कहा जाके फोन किए तब फिर हम शाम को आए चौदह के शाम को फिर आए दिन भर लग गया संपर्क स्थापित करने में शाम को आए क्या कहा उन्होंने हमने कहा उन्होंने कहा महाराज जी क्या गया कफल? हाँ हम जानते हैं ना वो मेरी आत्मा को जानते हैं वो मने कर देते तो मुझे दुख हो जाता अधिक दुख हो जाता तो तुम्हारा भला नहीं होता ऐसे बोले मुझे दुख हो जाता तो तुम्हारा भला नहीं होता ये है रुख अपने से बड़ों का सदा रुख देखना चाहिए उनका रुख क्या है आजकल क्या है कि जाने वाले लोग पहले से ही टिकट बना के रख लेंगे सारी व्यवस्था पहले हो गई फिर कहेंगे महाराज जी आपकी आज्ञा हो वहाँ वहाँ। तो मैं वहां हुआ हूं तो टिकट बन गया बोले टिकट तो पहले ही बना लिए अरे भले आदमी तुमको जाना था तो टिकट बनाने के पहले पूछते टिकट पहले ही बन गए अब तुम पूछ रहे हो औपचारिकता क्यों कर रहे हो जाओ रुख का ध्यान नहीं किया सती जी ने और उसका परिणाम हुआ भगवान शिव के अपमान से शुद्ध होकर उन्होंने देह त्याग किया और फिर दूसरा जन्म उनका पार्वती के रूप में हुआ कहने का आशय ये है केवल एक कथा के तिरस्कार के कारण कितनी दारुण यंत्रणा उनको सहन करनी पड़ी उसका अनुभव केवल सतीजी कर सकती है तो सतीजी राम तत्व को न जानती हूँ भगवत कथा की महिमा न जानती हूँ शिव तत्व की महिमा न जानती हूँ ये संभव नहीं सब जानती हैं, पर हम लोगों को दिखाने के लिए कि मुझसे बड़ा कोई नहीं हो सकता उसके द्वारा कथा कीर्तन सत्संग की उपेक्षा हुई तो उसका इतना भयंकर दुष्परिणाम है फिर कौन ऐसा माई का लाल है जो कथा कीर्तन की उपेक्षा करे और उसका कल्याण हो जाए इसलिए कथा कीर्तन का आदर करो ये सिखाने के लिए सती जी ने ये नाटक किया ऐसा ही समझना चाहिए तो यहाँ तक की कथा हमने संक्षेप में कह दी और यही कथा का विराम करते हैं कल कल से पार्वती जी का चरित्र हम कहेंगे और बक्सर वाले मामा जी के ही भावों का आश्रय लेंगे क्योंकि सबसे पहला ब्याह संघर्ष जी का विवाह इसमें बढ़िया से विवाह और कल सोमवार भारतीय सती जी ने ये नाटक किया शिव चरित्र तो आरंभ हो ही गया लेकिन शिव विवाह की आशा कल ऐसी आरम्भ होगी इन्हीं शब्दों के साथ विराम से पार्वती राम जय राम जय राम श्री राम जय राम, जे राम।, जे राम। मन से भाव से खड़े हो जाओ वैसे आप बैठे रहो मुख्य यजमान आकर आरती कर लेंगे आप रत्नेश्वर ने इन महा ज्वाला मालन ने इन महा गन्ना क्ष पुष्पाणी समर्पयामी है नी रामायण मंच के सामने का पन्ना कौन सा सिस्टम है पात्र मध्येस्तोम भ्रादेश अंगलग्न सर्वं पापं विपोहति मंत्र विपोहती मंत्रपुष्पाजलि हरिओं जजनेन जज्जमयजेवास्ता धर्मा प्रथम सन्न तेहनाक स जंदचत्र पूरवे साध्यासुगंधपुष्प्प्प्पा यहां चुष्पाजलिर्मया दत्त गृहाण प लोकांगधीर राजजीवने रघुवंशनाथ कारुण्यूपुक्रपदे श्रीरामचंद्र शपे मचंद्र भगवान की श्री की, श्री हनुमान जी महाराज की श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की सब संतन की सब हरिभक्तन की जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम नम पार्वती पते हर हर हर महादेव हर सभी लोग नित्य की भां जो अर्चन नित्य प्रति कर रहे हैं अपने अपने तुलसी ले करके बैठे ही हैं अपने अपने पत्थल रखने सामने अर्चन की पूर्ण तैयारी है और जिन लोगों को अपना हाथ आधे धुलना हो पवित्र होना हो वे लोग दो मिनट के अंतर्गत अपना हाथ आध धुल करके शीरता से आ जाए और नहीं तो कथा सुनने में तो पवित्रता ही प्राप्त होती है आज महाराज जी के स्वास्थ्य की अनुकूलता नहीं है इसलिए महाराज जी यहाँ नहीं विराजेंगे उनके प्रतिनिधित्व रूप में बैठ करके श्री धनंजय दास अथवा कोई अन्य संत यहाँ अर्चन करेंगे पर जो नित्य प्रति अर्चन करते हैं वे यथावत अपने स्थान पर विराजे तो उसी को उन्होंने संभाल लिया होगा बस तुरंत ही अभी एक दो मिनट में ही अर्चन का कार्य आरंभ होने जा रहा है और जिन लोगों को केवल कथा सुवरण करनी थी वे अपने गंतव्य स्थान पर जा सकते हैं अर्चन करने वाले अपने व्यवस्थित जगह करके तुलसी रखकर के प्रेम से बिराजे एवं नित्य की भांति तुलसी समर्पित करने में सावधानी रखें सावधानी नित्र प्रति बताने की आवश्यकता इसलिए है कि उसमें किसी प्रकार से प्रमाद ना हो जाए तुलसी का डंठल तुलसी की पत्ती और किसी भी प्रकार का तुलसी जी का अंश जमीन पर ना गिरे किसी के पैर में ना लगे इसलिए सावधानी से आप लोग तुलसी का समर्पण करेंगे अभी लगातार दो तीन दिन से दो अर्चन हो रहे हैं आज भी दो ही आवृत्तियाँ होंगी शस्त्रार्चन दो बार होगा तो आप लोग अपने अपने तुलसी संभाल करके प्रेम ऐसी रखें और अर्चन का कार्य आरंभ होने जा रहा है